हमारा बाल कैसा है हमारा रंग कैसा है हम किस प्रकार से आँख में आँख डाल बात करना हाथ ऐसे मिलाना वो सब नकली सब चीजें हैं नकली व्यक्तित्व है ना उसको तो कोई भी सीख जाता है और ये भी सब सीखेंगे मतलब वो ऊपर एक्सटर्नल लगा खाली तो व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर परिभाषा है कि आहार दर्निंग एंड आई एम, एम इटिंग एंड हाउ माई फैमिली इज लिविंग बिहार मतलब हमारा सारा काम जो है मानव का श्रम को बढ़ाता है घटाता है तो श्रम का हरण होना चाहिए का होना हमारे जीने से। अब आगे उस समय मेरे अंदर रिएक्शन आती है उसका मतलब मेरे में निर्वृत नहीं है मतलब मेरा व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो वो मेरे में व्यवहार मतलब विचार के अनुसार जीना विचार क्या है अस्तित्व अस्तित्व के बारे में राय ही विचार है तो अस्तित्व के बारे में क्या राय है अस्तित्व है अभी उपयोगिता और पूरकता तो उपयोगिता और पूरकता उपयोगिता और पूरकता को देखेंगे तो अगर उसको हम जीने जाते हैं तो कोई विरोध नहीं हो सकता है ना तो व्यवहार का मतलब यहाँ पर निर्विरोध रहे ना, इसका नाम है व्यवहार माइक में नहीं, नहीं वो रिकॉर्ड भी कर रहा भाई तो इसमें ये जो निर्विरोध बोल रहे हैं ये आ, सभी के साथ है प्रकृति के साथ भी है सारी आ, आँ, आँ, आँ, के पहले साथ अपने विरोध तो का कारण बनता है मानव में सो तरीके से अंतर है, हजारों तरीके से बाह्य विरोध को प्रकट करते है तो इसमें जो एक और पॉइंट है व्यवहार में सामाजिक है उसको आगे समझते तो मेरा जीना जो है वो स्वयं में निर्विरोध हो गया परस्परता में निर्वोध हो हो ही अंतर विरोध से मुक्त अंतर अंतर्द्वंद से मुक्त तो बाह द्वंद से मुक्त हो गया ये हो गया व्यवहार वै, उसके मूल में क्या हो गया कि हम उपयोगिता को पहचान पाए तक पूर्वक जी पा रहे ये उसका पॉजिटिव नोशन है नेगेटिव हम बात करेंगे तो विरोध नहीं है ये करें लेकिन विरोध नहीं होना मतलब अरुचि नहीं होना नहीं है उसका सकारात्मक पहलू क्या है कि वो अपने में उपयोगिता को देख पाना और ऐसी उपयोगिता सभी में होना चाहिए उसके लिए उनको सहयोग कर पाना उसका नाम पूरक था तो उपयोगी और पूरक हो जाना ये कुल मिलाकर आहार विहार व्यवहार में बात हुई ये हो गया अब आगे आया व्यवहार में सामाजिक अब मेरे मेरे आचरण से क्या प्रकट होता है तो सामाजिकता प्रकट हो यह सामाजिकता का मतलब क्या हुआ दूसरा मनुष्य उससे मेरे से जुड़ने की जगह में खड़ा हो वो कैसे होगा अब अभी तक हमको समझ में नहीं आया था, था हम क्या कर रहे थे कि दूसरे के मन की करके हम सोच रहे थे कि उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाए तो अब वो नहीं है अभी हमको ये समझ में आ गया कि तन मन धन तीन नाम की चीजें होती है तो यदि मैं समझदार होता हूँ श्रेष्ठता पूर्वक जीता तो तन का सदुपयोग करता हूँ तो तन का सदुपयोग करता हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है और आप सबको ठीक लगता है तन का मैं दुरुपयोग करता हूँ तो मुझे मुझे ठीक लगे आपको ठीक ना लगे हो सकता है हम दोनों को ठीक लग भी जाए तो वो ठीक सही में ना हो तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है उसकी निरंतरता नहीं होगी तो मैं तन का सदुपयोग करता हूँ और मन का सदुपयोग करता हूँ और धन का सदुपयोग करता हूँ ये लिखता है तो तन मन धन का सदुपयोग है तो तन मन धन का यदि हम सदुपयोग कर पाते हैं तो अब उसको कह रहे हैं कि मैं सामाजिक हो गया हूँ नाव इस सामाजिक आचरण अभी हम सामाजिक का क्या मतलब निकालते हैं चलती समाज में एन के काम करने के लिए क्या है कुछ सदुपयोग नहीं समझ में आया तो मेरे मानव सामाजिक इकाई का मतलब ही है मानव मानव के साथ तभी रह पाता है जब मैं तन मन धन का सदुपयोग करता हूं तो और सदुपयोग मेरे लिए सुखा दे दूसरे को स्वीकार होता है है ना ठीक है कितनी बात जैसे अभी आपके साथ बैठे हैं हम लोग एक प्रकार से मन का सदुपयोग कर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं मन का सदुपयोग मतलब मन का सदुपयोग क्या था संबंध में विश्वास प्रमाणित कैसे हो तो अविश्वास का मतलब आपको कुछ समझ में आएगा तो आप विश्वास को पूर्वक जी पाओगे तो अल्टीमेटली ये समझने समझाने का कार्यक्रम क्या है विश्वास अर्जन विश्वास को प्रमाणित करने का कार्यक्रम अब अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे लिए सुखद आपके लिए भी लेकिन ऐसा करते करते अगर तन का दूरभ होने लगे तो आप बैठे रहो आपकी कमरी खराब होने लगे हाँ बोलते रहे हमारा गला खराब हो जाए तो क्या होगा वो स्वीकार होगा तो धन में सदुपयोग होगा तो संतुलन अपने आप ही रहेगा ठीक है ना तो धन का सदुपयोग पूर्वक हम सामाजिक होते हैं सोशल सोशल यू आर टेकिंग पार्ट एनी ग्रुप एक्टिविटी इट दैट ऑल्सो कि हम मेरे, का, मेरे लिए सदुपयोग आपके लिए वही है तो यदि हम सदुपयोग पूर्वक जीते हैं तो दोनों के लिए वो स्वीकार होता है एक के लिए सुखद दूसरे को भी सुखद स्वीकार होने से समझ जाता है समझने से सुखद होता है है ना ये वाली बात अब आ गया व्यवसाय में सामा स्वा तो सामाजिक हुए बिना हम स्वावलंबी नहीं हो पाएंगे हम धन मन धन का सदुपयोग ही नहीं करते हैं काय को स्वावलंबी होने वाले अगर हम सामाजिक होते हैं तो दूसरा मनुष्य हमारे साथ जुड़ता है हम परिवार बनता है परिवार बने बिना हम स्वावलम्बी नहीं हैं अभी तक हम क्या माने स्वावलंबी होने का मतलब ये माने कि दूसरों से आपने को लेने देने नहीं अकेले नहीं पड़ लेंगे यहाँ तो अकेले का कार्यक्रम को हम स्वावलंबी मान लिए क्योंकि जुड़ना हमको आया नहीं और भूख तो तीन बार लगी रही है जुड़ना आता नहीं है है ना तो अब क्या निकल गया है कि कैसे भी करके अपना नौकर मालिक उसमें ही ही निकल गया है नौकर आप अकेले नौकर होते हैं आपके घर थोड़ी नौकर होता है मियाँ नौकर होते हैं बीवी थोड़ी नौकर होती है बच्चे थोड़ी नौकर होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का अब यहाँ पे अकेला हो गया आदमी अब अकेला दुखी रहता है वो।, वो अपने घर में रहता है और घर के लोग उसके साथ के नहीं है ना नौकर में है ना व्यापार में दोनों में नहीं है क्या कर ले तो हम स्वालबी नहीं है हम परालंबी हो गए संबंध पूर्व जीते हैं तो स्वालंबन है कितना उल्टा निकला हम क्या माने देते थे अहंकार और अहंकार को बनाए रखना बराबर स्वालंबन दीनता और दीनता से महत्वा मार के अहंकार की तरफ जाना उसका नाम स्वालंबन सेल्फ रिस्पेक्ट अभी ये समझ में आए कि स्वावलंबन होगा तो हम सब मिलकर होने वाला है हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास पूर्वक जीने लगे ऐसे जीकर हम जो है संबंध पूर्वक जीते हुए हम जो भी उत्पादन कर पाते हैं विनिमय कर पाते हैं वो हमारा स्वालम्बन है नहीं तो क्या होगा गया नब्बे साल के आदमी को भी जाके रोटी कमा खानी है क्यों जरूरत है उसको यह तो नेचुरल नहीं है भाई बीस साल तक आदमी समझदार हो चीजें सीख जाए 20 साल तक आदमी समझदार हो जाए चीज़ों को सब काम आम भी सीख जाए 20 से 40 साल की उम्र तक आदमी समाज समझदारी को भी प्रमाणित करे और उत्पादन को प्रमाणित करे 40 से 60 का आदमी जो है वो अगली पीढ़ी आ जाए उसके पास उसको ट्रेनिंग दे तो ट्रेनिंग के लिए वो सीखे सिखाए 60 के बाद आदमी जो है वो 40 साल के वालों को गाइडेंस दे के हाँ ये तुम्हारा ठीक हुआ ये ठीक नहीं गुड गुड अप्रीशिएट करे खत्म करानी है ना और कभी कभार अपना स्वस्थ रहने के लिए कुछ टहलने ढूंढने के लिए चले जाए अपना फैक्ट्री हो जाए खेती हो जाए कुछ हो अस्सी साल का आदमी का कोई है, काम नहीं उसका सिर्फ ज्ञान की बात करे है काम से मुक्ति अस्सी के बाद ज्ञान की बात करे जितना भी समय प्योर ज्ञान खटिया भी बढ़ जाए अभी तो होता नहीं उल्टा हो गया अस्सी साल का आदमी चिखते चिल्लाता रहता है ये बर्बाद हो गया वो बर्बाद हो गया वो को, ये क्या हो गया वो क्या हो गया है ना? तो इसलिए चले जाता है क्योंकि साठ साल की उम्र में जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, चालीस साल के लोग उसके साथ ही खड़े नहीं थे साठ साल में कैसे करता हो? है ना तो कि चालीस साल में समझदार अपनी समझदारी का प्रमाणित नहीं गया था और वो इसलिए कि बीस साल में समझदार नहीं हुआ था वो होना चाहिए था तो अब आप, आप दे आप देने के लिए रखो अपने पास देने के लिए आपके पास होना चाहिए ना आप उस एंगल से सोचो नहीं तो आपने तो कट रही है अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो आपकी तो कट ही रही है और थोड़े दिन और कट जाएगी आप तो बोलोगे बस मेरा तक तो मकान किराया पे चला जाएगा पंद्रह हजार आ जाएंगे भैया और दस हजार तो खर्चा करूंगा तो मेरा तो कट गई कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है कोई का, काटने कूटने का कार्यक्रम थोड़ी जिंदगी काटना थोड़ी हर उम्र के आदमी को समाधान होना है या नहीं होना है तो समाधान उसके आयु के साथ भी जुड़ा हुआ है किस उम्र में क्या करना चाहिए वो भी तो करने लायक होना पड़ेगा ना धारण तो करते हैं माइक में बोली रिकॉर्ड हो जाता है मेरा प्रश्न यही था कि दिव्य मानव दिव्य मानव में तो बहुत आगे निकल जाते हैं वो तो उस स्थिति में पुनः शरीर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं कि मैं काफी मैं क्या है? आगे निकलने का मतलब ये जन्म मरण से वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं है ना आगे निकलने का मतलब यह है कि आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर जीने की योग्यता भ्रमित आदमी के लिए शरीर लेना मजबूरी शरीर उसको भी लेना है जागृत मानव देव मानव दिव्य मानव की हम बात कर रहे हैं तो शरीर लेना उसके लिए मजबूरी नहीं है आवश्यकता है एक मजबूरी में, में काम करता है एक जरूरी में काम करता तो है दिव्य मानव का जो जीवन होता है वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर ग्रहण करता है हाँ जैसे एक, एक, एक नासमझ आदमी है वो उसके लिए पानी जो गर्म होता, गरम होता। है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होगा वो मजबूरी है उसकी वो चाहता है उससे पहले हो जाए लेकिन वो उसके लिए क्या है मजबूरी है वो 100 सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होगा मजबूरी है उसकी लेकिन समझदार आदमी के लिए वो वो जरूरी है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो ये अपन क्या सोचते हैं कि अब समझदार आदमी का मतलब ये कि वो चाहे तो फट से गर्म कर दे उसको है ना ये यही अपने मन में ये बैठा समझदार का मतलब ज्ञान का मतलब जागृति का मतलब या तो मोक्ष या रहस्य या नी चमत्कार जादू तो समझदार आदमी के लिए जरूरी है और ना समझ आदमी के लिए मजबूरी है और कोई प्रश्न भैया जी ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता एक ही चीज है की अलग अलग है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता स्वच्छंदता को कह करें मनमानी पानी में चाहता हूँ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो जाए ये मनमानी है स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मेरे को पता चल गया कि कितने पे गर्म होता है ये और अब मेरे अंदर ये उम्मीद होती है कि हंड्रेड डिग्री सेंडीग्रेड पे गर्म होना चाहिए उसको तो मैं क्या हो गया अब अब स्वतंत्र हो गया मेरे पे कोई दबाव नहीं है तो स्वतंत्र होना और मनमानी में अंतर है मनमानी किस प्रकार से कि हमारे मन में कुछ भी आ गया और पटांग वैसा होना चाहिए उसका नाम मनमानी है स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हमको समझ में आ गया कि पूरा तंत्र क्या है तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था तो अस्तित्व में क्या व्यवस्था है प्रकृति में क्या व्यवस्था है मानव को किस प्रकार जीना है ये सारी व्यवस्था उसको समझ में आ गई अब वो व्यवस्था के अर्थ में स्वतंत्र है अब उसको च्वाइस उसका च्वाइस व्यवस्था के साथ जुड़ गया तो वो अब उठ पटांग कल्पना और ख्वाब नहीं कर रहा है जिससे उसको कोई दिक्कत होने या नहीं होने वाली जो बात थी वो खत्म हो गई बात समझ में आ गई तो स्वतंत्रता का मतलब सबसे अलग नहीं होना है स्वतंत्रता का मतलब है सबके साथ जीने की योग्यता आ जाना और वो बाई च्वाइस हो रहा है मेरा मेरा चाहत भी है तो बाई च्वाइस मैं वैसा जीता हूं जैसा कि जीने का नियम है और नियम हमको समझ में आ गया माइक लेने माइक दी जैसा कि कि स्वतंत्रता की बात है कि उसमें जैसे मैं मैं को सब एक एक नहीं रहते मैं का विचार और वो आचरण नहीं होता क्यों स्वभाव क्योंकि शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं शिक्षा अधूरी इसलिए नहीं रहता और शिक्षा पूरी हो जाएगी तो सभी में एक जैसा हो जाएगा जी। हाँ या ना? स्वतंत्रता का मतलब कि स्वयं बाई च्वाइस जैसा नियम है वैसा जीना वो स्वतंत्रता जैसे यहां आ आ आप यहाँ कैंपस में आए यहाँ आके आपको समझ में आ गया ये कमरे में अपने को कबड्डी नहीं करनी है ये कमरा बैठ के समझने के लिए खेत में जाके कबड्डी कर लो वो कबड्डी करने की जगह है कहीं नहाने की जगह है कहीं खाने की जगह है। या उत्पादन करने की जगह एक उदाहरण ले रहे हैं यदि आपको समझ में आ गया तो आप बाई चॉइस आप इसमें ऐसे रह सकते हो कोई आपके ऊपर ऐसा ध्यान दिलाने वाला नहीं है, आपको कोई आप परतंत्र नहीं होने वाले हो और नहीं तो क्या होगा आपको रहना तो ऐसे ही जैसा बताया गया तो अब आप, आप आपके ऊपर मैनेजर तो लगे अब तो आपको रहना तो वैसे ही है प्रकृति में जैसा नियम है आदमी उससे अधिक थोड़ी जी सकता है तो रहना वैसे ही है एक मजबूरी में जीना है वैसा अरे क्या करो यार ये हॉल में आके बैठ गया गोष्ठी हो रही है क्या करो जी अब भोजन का टाइम हो गया भोजन करने जाने ठीक तो वो परतंत्रता होगी तो मनुष्य के पास दो ही ऑप्शन है या तो वो परतंत्रता परतंत्रता में रहे और के दो नाम है दूसरा आदमी कुछ दबाए दूसरा आदमी दबाए मतलब मनमानी आप दबाओ तो भी मनमानी तो एक मनमानी में जिए या या स्वतंत्रता में जिए तो मनमानी इज इक टू परमानी हम जो मनमानी कर रहे हैं वो, वो वो कोई स्वतंत्र थोड़ी है पर है जैसे शरीर के लिए हम भोजन करते हैं अगर भोजन स्वास्थ्यता के लिए है तो ये शरीर में कोई व्यवस्था है उस तंत्र है इसका वो तंत्र के साथ स्वयं खड़े हो जाए तो भोजन एक प्रकार की स्वतंत्रता हो गई और नहीं तो अपनी हम कह रहे हैं हमारे मनमानी मतलब मन मन मनमानी थोड़ी है वो हमारे वो तो हमको लड्डू खाना है लड्डू लड्डू को हम पकड़ लिए हैं हमारा थोड़ी है वो तो परमानी हो गए तो।, तो सारी परतंत्रता बराबर परमानी बराबर मन मेरी नहीं तो आपकी इतने थोड़ा प्रधानता का मतलब क्या है मनमानी है मेरी नहीं तो आपकी तो स्वतंत्रता का मतलब स्वयं तंत्र में जीने की योग्यता आ जाए सही जी है काम खत्म स्वतंत्रता को हम समझे ही नहीं है अभी तक अभी तो खुद ही बंधे हुए हैं भ्रम से बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं सबसे बड़ा गुलामी तो ब्रह्म भ्रहपूर्वक जीना है तो उस गुलामी से आज़ादी नहीं हुई तो फिर क्या आज़ादी हुई शिक्षा उसको उपाय है अभी तो बाहर से जो बंधन था अंग्रेज अंग्रेज एक प्रकार डंडा मारते थे तो वो भगा दिया अपने अंग्रेज भी डंडा मारते थे तो भगा दिया तो भाग थोड़ी ही गए कोई वो तो अब उसमें ये हो गया कि अब अब इकोनॉमिकली हम बंधे हुए हैं और पूरा अमेरिका जिस प्रकार से चलाता है उस प्रकार से आप रह रहे हो तो गुलामी तो है क्योंकि आर्थिक तंत्र आपका ठीक नहीं है तो आप गुलाम हो शिक्षा तंत्र ठीक नहीं है तो आप गुलाम पैदा कर रहे हो व्यवस्था तंत्र ठीक नहीं है तो गुलामी पूर्वक जी रहे हैं हम सब और क्या गुलामी है गुलामी का मूल काज है भ्रम मानसिकता में गुलाम है जैसे हम शरीर से सुखी होना चाहते हैं ये गुलामी तो हम अपने अपने मन के कर रहे हैं या शरीर के अनुसार अपने मन में ला रहे हैं तो शरीर के आधार पर पर में जी रहे हैं स्वमानी थोड़ी है तो गुलामी का कुल मूल कारण भ्रम है अज्ञानता ही गुलामी का मूल कारण है। आ, भी एक छोटी सी मतलब तो प्रश्न भी है शायद उत्सुकता भी जो पहले हम देखते थे कि चार आश्रम की व्यवस्थाएं होती थी तो बालकाल में होता था फिर गृहस्थ आश्रम होता था फिर वानप्रस्थ फिर सन्यास तो जो हम शिक्षा और जीवन के जीने की जो व्यवस्था की हम बात कर रहे हो शायद जिसमें जीना आप लोगों ने शुरू कर दिया है तो क्या लगभग वो वैसे ही कुछ है क्या या उससे अलग है एकदम 180 एक डिग्री तो वो कैसे है मुझे थोड़ी सी सिमिलरिटीज उसमें नज़र आ रही है जैसे आपने कहा ना कि आयु के अनुसार होता है कि इस आयु में ये सीखना है इस आयु में ये करना है अब जैसे आपने कहा कि पूरे परिवार में हाँ पूरे परिवार में इसको ठीक से समझ लो कहाँ से आए चाह रहा इसका स्रोत क्या है? जब ये इस्टेब्लिश किया गया कि अल्टीमेटली हम सब आत्मा हैं और अल्टी या आत्मा का लक्ष्य परमात्मा है तो सभी आत्मा को परमात्मा के परमात्मा तक पहुँच रहे हैं डेस्टिनेशन उसके वो ही तय हुई याज्ञबल ऋषि जो आए याज्ञबल का नाम सुना होगा आपने तो याज्ञ ने यह स्टैब्लिश किया कि परमात्मा सभी के अंदर वास करता है और आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है तो हमको कुल मिला वास करते ही है उसके साथ रहकर धीरे से आत्मा को परमात्मा मिले जाना है तो ये ये बात स्टैब्लिश हो गई स्टेब्लिश होने के बाद ये हो गया कि अब लोग मानने लगते हैं मानने के बाद क्या होगा जब यही निकल गया है तो करना क्या है इसके लिए तो भक्ति विरक्ति पूर्वक जीते हुए आइए भैया आइए कौन को अच्छा जी हाँ हाँ आइए आइए विराज जी तो अब क्या करना है तो ईश्वर में ईश्वर के पास जाना है तो एक्शन प्लान क्या बना एक्शन प्लान ये बना कि ईश्वर की भक्ति करो संसार के प्रति विरक्ति करो तो मतलब कुल मिला विरक्ति है अल्टीमेट लक्ष्य है ना तो ये चालू हो गया काम तो अब ये धीरे धीरे कोई समाज उसको स्वीकार कर लिया स्वीकार करने के बाद क्या होता है कि बुजुर्ग लोगों ने स्वीकार किया तो प्रोढ़ लोग उसको करने लगते हैं वो जो बुजुर्ग बुढ़ापे में करना है वो प्रोढ़ सोता है हम अभी से करो यार जब फाइनली हमको कहीं जा वो काम करना है यही है तो फिर लेट क्यों करना तो प्रोढ़ लोग जो करने लगे तो युवा लोग करने लगे युवा लोग करने लगे तो बच्चे लोग करने लगे तो एक समय ऐसा आ गया कि ग्यारह बारह पंद्रह साल के बच्चे अपना सिर मुड़ा के है नो वो चोटैया रखे कमंडल लिए और चल दिए कहाँ जा रहे संन्यास ये वो तो ना जो शिक्षा होती थी वो वो तो गुरुकुल में होती थी सन्यास होते थे। सन्या, सन्यास भैया कुछ बच्चे यहां पे के रहे रहे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं है तो वो एक तरह से गुरुकुल जैसा हुआ की बच्चे यहाँ शिक्षा है समझ रहे हैं वो जो शिक्षा तो गुरुकुल में जब पहुँचते थे तो एक जैसे नहीं होता कि यूनिफॉर्म जैसे होता नहीं नहीं तो उसकी बात, बात नहीं कर रहे हैं देखो, भी थे थे। अरे भाई ज्ञान की तलाश में बच्चे माँ बाप को है ना अपना नमस्ते करके अंतिम चल रहे थे सन्यास नहीं, नहीं जैसे हम भाई मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं रामचंद्र जी है तो राम के जो चारों भाई थे लक्ष्मण भरत शत्रु उन्होंने सन्यास था नहीं था उनको शिक्षा के लिए उसकी बात ही नहीं कर रहे भेजा गया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो तो एक प्रकार के स्कूल में एडमिशन करा था उसकी बात नहीं कर रहे सन्यास को स्वीकार कर लिया गया तो सन्यासी होने लगे बच्चे और बच्चों के सन्यासी होने का आप अध्ययन करोगे तो बहुत सारा वरदान मिलेगा छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को बोले भैया हम हो गया खत्म करो हमारा काम खत्म अब जल्दी, दिया क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा बड़े लोग रोक भी नहीं पा रहे उनको क्योंकि अल्टीमेटली तो सन्यास है या भक्ति विरक्ति तो हम कैसे मना कर दें जैसे यहीं पर अभी यहीं पर अभी आप देखोगे कि कई कई बड़े लोगों को लगा कि ये बात ठीक है हमारे जैसे लोग लगा तो हमारे से कम आयु लोग लगा यार जब हमारे बड़े भैया को लग रहा है कि यही जीना ठीक है, है तो वो छोटे वाले को भी लगने लगा उससे छोटे वाले को लगना लगा उससे छोटा लगने लगा है ना तो कई के तो पेरेंट्स नहीं आए अभी वो बच्चा बोलता कि हम तो इसी में लगना चाहते डायरेक्ट क्योंकि आप फाइनली आपको घूम फिर के लगना उधर ही है और आप अटक रहे हो कहीं कहीं आपकी नौकरी छोकरी को अटक रही जो भी है तो आप अटक रहे हो यार हमको तो बच्चा आगे आगे की पीढ़ी आगे रहना चाहता है तो आगे सन्यास सन्यास का कार्यक्रम कार्यक्रम शुरू शुरू हो गया संके तो तो तो था, था।, जिसने अपना सन्यास आश्रम आश्रम नहीं था। अरे बाद में चार आश्रम आए वो बता रहे है आपको भक्ति विरक्ति को जब पकड़ा गया अच्छा पहले की स्टेज बता रहे तब तो न्यूयॉर्क अभी चलते चार विषय तो चौथा विषय इंपॉर्टेंट है तो बच्चे सोचते पहले ही वही कर ले पर वही शुरू करे क्या बुराई क्या है ना? तो जो अंतिम लक्ष्य आप मानोगे उसके लिए अगली पीढ़ी पहले से अपने आप को तैयार करेगी इस विधि से वो हो गया तो चार अभी क्या हो गया समाज में हो अव्यवस्था तो के। के। के। तब, तब फिर एक और नया कंसेप्ट लाते हैं ये सारे कंसेप्टन बाय वन आए आवश्यकता अनुसार ही लाते चले गए मूल अवधारणा जो उनकी होगी वही वो है कि ईश्वर सत्य है और संसार माया है मिथ्या है और हमको अल्टीमेटली ईश्वर को पाना है इस मोटे मुद्दे पे काम करने चले तो जब जब जो जो समस्या आती गई उसको अमेंडमेंट लाते रहे इसमें है ना जैसे एक एक किताब आया रामायण अब वो रामायण क्या कह रहा है मूल कंसेप्ट इतना है संसार माया है है ना तो पहले उसको बाद में लेते हैं अभी ये ये निपट लेते हैं तो इस प्रकार की स्थिति बनी तो अब इसको ठीक से एड्रेस करने के लिए क्या हुआ फिर एक नया वर्जन आ गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ये चार स्टेजेस में आपको जाना है ताकि आप बुढ़ापे में जाओ तो यहां कोई लोड नहीं आए ताकि आपका भी काम पूरा हो जाए और ये महिला रोए भी नहीं मां रोए भी नहीं है ना तो वो बीच में एक अमेंडमेंट ला दिया अपन ने तो अब इसमें भी जीने का स्वरूप क्या बनता है तो जीने का स्वरूप ईश्वर की भक्ति करो और संसार के प्रति विरक्त हो उसको ठीक से बताने के लिए क्या करना पड़ेगा तो रामायण आ गया कि आपके अपने ड्यूटीज हैं वो सारी ड्यूटी आपको पूरी करनी है लेकिन आपको कभी भी ईश्वर को भूलना नहीं है तो अब रामायण क्या कर रहा है रामायण एक प्रकार से आपको पूरा उदाहरण देना चाहता है एक जिंदगी के बारे में कि मानव की जिंदगी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वस्ते वस्त अच्छी से अच्छी जो भी हो सकती है उसमें किस प्रकार से आप ईश्वर के ईश्वर की पूंज पकड़े रहो है ना हमेशा वो उसके पकड़े रहो रस्सी छोड़ो मत और ये पर अपनी ड्यूटीज को भी ठीक से निभाते रहो क्योंकि अब प्रैक्टिकली जीना तो है ही लोगों के साथ तो आपको डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए तो उसमें भी ताकि लोगों को प्रेरणा होती रहे कि भक्ति पूर्वक जीना कैसा होता है तो भक्ति पूर्वक जीना और दायित्व को निभाना इसका एक इंटरी मॉडल आ गया रामायण अब उसमें क्या हो गया उसमें क्या दिक्कत आ गई रामायण में मुझे नहीं लग रहा इंटरी मॉडल रामायण में तो पूरा जो बोलते हैं ना कि जीवन कैसे जीना है और शिक्षा कैसे होनी है कर्म कैसे करना है नहीं जी की अगर बात कर तो रामचंद्र तो प्रभु की भक्ति करते रहते हैं नहीं वो मुझे तो मतलब मैंने तो टीवी सीरियल ही देखा राम है देखो, आप देखो तो तो तो पर राम का जो कैरेक्टर है उसमें कहीं पे वो भक्ति और पूजा में नहीं लगे वो तो पूरा नहीं भैया क्या बात करते राम भगवान क्या बात करते हैं वो खुद भगवान होके भी किसी की पूजा करते है नहीं, नहीं उसके अलावा भी उसके अलावा भी हर दिन उनका पूरा जीवन देखो ना पूरा जीवन ऐसा थोड़ी कि वो पूजा पाठ में कट रहा है वो अरे बताया ना महाराज ओहो भक्ति में रहना है और दायित्व भी निभाना है तो उसमें बुराई तो नहीं है कुछ बुराई की बात नहीं कर रहे हैं एक कंसेप्ट जो आया कि संसार झूठा है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी लोगों के डील करना है तो बेसिक अवधारणा इनकी ये बनी कि ईश्वर सत्य है जगत मिथ्या है तो आपको क्या करना है सदुपयोग क्या है मन का भक्ति विरक्ति इस पर चल देगा आदमी चलने के बाद दिक्कतें आने वाली क्योंकि अभी बीबी वो कुछ बोलेगी तुमने खाना नहीं बनाया ये तुम कहाँ चले माँ कुछ बोलेगी ये बोलेगी तो इसको गेप फीलिंग ये जो प्रॉब्लम आ गया ना इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सब चीज़ें आ रही है रिसर्च जो भी हो रही है। तो उसमें एक करेक्टर ये आ गया आपके लिए अध्ययन करने का मुद्दा ये बना तो उसमें क्या हो रहा है राम जो है वो स्वयं ईश्वर होते भगवान होते हुए भी कोई उससे बड़ी शक्ति का वो हमेशा स्मरण करते रहते हैं पूजा करते रहते हैं भक्ति उनकी ईश्वर में लगी रहती है और संसार में जीते रहते हैं वहाँ अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है पूरे वृत्तांत में ऐसा है या नहीं है जो लोग पढ़ेंगे समझेंगे समझ में आता है उनको है ना तो संसार को माया मानते हैं ये राजपाठ को माया मानते हैं ईश्वर की भक्ति करते हैं है ना लेकिन वो भाई के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं बहन के साथ पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं अब ये पहली बार आया दुनिया में क्या आज्ञा का पालन भी करना है आपको नहीं आ, मतलब मुझे, मैं कन्विंस नहीं हो रहा इस बात से मुझे लग रहा है कि रामायण हो चाहे महाभारत कृष्ण का जीवन हो वो पूरी तरह से कर्म के आधार पर आतील मैंने ईमानदारी से बताया ना मैंने कोई अध्ययन नहीं किया जो रामायण का टीवी सीरियल रामानंद सागर का बना था उससे जो मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली मैं वो शेयर कर रहा हूँ देखो तो ठीक है वो जीवन का एक हिस्सा था पूजा हाउस तो हम भी करते हैं मैं भी करता हूं उससे तो लेकिन मैं अपना जीवन देखो तो मेरा भक्ति वाला जीवन नहीं है कि मैं भी सुबह सुबह पूजा पूजा करता हूं तो, पूजा तो पूजा क्या है हाँ करते, है? आ, करते, है? करते है? तो हैं निराकार ईश्वर की पर परम जो बोलते है हाँ वो ओरिजिन कहीं भी हो उससे क्या फर मतलब राम ने क्या मुंह छुपाने के लिए सब किया गया मैं रामायण महाभारत में कहा न्याय दिखता था राम के आचरण हर जगह न्याय दिखता है चलिए क्या हुआ मुद्दा आपके कहाँ टी गाड़ी वो ये कि जो चार आश्रम व्यवस्थाएं थी अरे बता दो रहे दादा मैं समझ रहा हूँ उसको तो मतलब वो बहुत कुछ व्यवस्था जो थी वो कंसेप्ट में फ्लॉ है पहले से ये ईश्वर सत्य है जगत मिथ्या है इस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करने जाते हैं यदि फ्लॉ वाला कंसेप्ट होगा तो क्या सब जगह वो पूरा पड़ेगा हाँ या ना इस पॉइंट पे मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ कि वो जो रामायण और महाभारत है कृष्ण का जीवन है वो भक्ति से भक्ति वाला उसमें एंगल था जो अभी को छोड़ो, पहले राम की बात बताइए हाँ, तो तो बढ़ाओ, बढ़ाओ, फिर से पढ़ोगे लिखोगे तो आपको पता चलेगा चलो राम शिव को मानते थे इनको नहीं पता चला हाँ मानते थे ना लेकिन उनका जीवन पूरी भक्ति में पूजा पाठ में थोड़ी गुजरा है गुजरा है क्या आप एक घंटा पूजा करते हो भक्ति करते हो या विरक्ति करते हो समय मैं विरक्ति नहीं करता हूं। अरे एक घंटा जब भक्ति करते हो तो एक घंटे की आप मिस यूज करते हो या नहीं करते हो आप भक्ति करते हो या नहीं करते हो हाँ अगर उसको आप भक्ति डिफाइन कर रहे हैं तो वो भक्ति है अरे तो और क्या कर रहे हो आप ईश्वर नाम की कोई चीज के प्रति आराध्य आराधना कर रहे हो ध्यान में ला रहे हो आशय जो भी हो आप जो भी पहचानते कोई एक अदृश्य शक्ति के प्रति आप में भक्ति का भाव है या नहीं है हाँ बिल्कुल है तो, तो आप भक्ति कर ही रहे हो फिर उठने के बाद क्या करते हो जो आज चार आश्रम में जो हुआ था हाँ। वही आज आप भी वही कर रहे हो कि एक घंटे का स्लॉट बने भक्ति का हो गया लेकिन अब उससे काम चलता नहीं है चौबीस घंटे भक्ति करो तो वो व्यवहारिक नहीं है है ना तो क्या करते हैं व्यवहारिक अब व्यवहारिक दिक्कतें क्या आती है कि भैया घर है बाहर है कमाना है खाना है सब्जी लानी है तो अब यहाँ पर फिर कुछ डिफरेंट रूल बना लिया हमने तो एक ही आदमी के जीने में कई सारे रूल बना लिए हमने कुछ देर में ये कुछ देर में ये कुछ देर में ये कुछ देर में इसको बोलते हैं सेगमेंटेड लाइफ दिस इज क्रिएटेड ये सेगमेंटेशन जो क्रिएट हुआ है नाम चार वर्ण चार आश्रम है जबकि आदमी जीने वाला एक है कि अनेक है एक ही है एक आदमी को कई रूप में जीना पड़ रहा है तो ऐसे तो दिनचर्या में जो हम दूसरे काम करते हैं वो उसमें भी तो कई रूप में, में क्यों, क्यों करना पड़ता है जैसे जैसे मैं सुबह अब जब स्टडी होती है पढ़ाई होती है तो मैं कुछ घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई काई के लिए? कुछ घंटा श्रम कर रहा हूं, गौशाला में या फिर खेत में तो ये भी तो सेगमेंटेड काम हो गया सेगमेंटेड कहाँ से हो गया जब अभी यदि इसका सबका लक्ष्य एक है कोई भी डिफरेंट एक्टिविटी हो सकती है ये डिफरेंट एक्टिविटी यदि एक कॉमन गोल तक पहुँचती है इससे कनेक्टेड रहती है तो सेगमेंट नहीं है है ना यदि वो उसे मिलकर जो चीज़ तैयार होती है वो यदि वो पूरी नहीं है वो ऐसे ऐसे डिग्री में है कि मेरे को अगली शरीर यात्रा के लिए अपने भगवान को खुश करने के लिए एक ये काम करना है और अपने बॉस को खुश करने के लिए घर पे चलाने के लिए एक दूसरा काम करना है ये दोनों से मैचिंग नहीं है तो ये हमारे में एक सेगमेंट बन गया पेड़ भरने के लिए हमको कुछ करना है पत्नी खुश करने के लिए कुछ करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ करना है सरकार में वोट देने के लिए कुछ करना है ये हमारी जिंदगी में एक थ्रेडिंग नहीं हुआ इसका एक धा एक धागा नहीं बना है ना तो वो हमारा खत्म खत्म हो हो गया अभी हो गया अभी लेकिन हमारे इतना अच्छा, अच्छा अभ्यास हो गया कि हमको पता नहीं चल रहा हम अन्यल के जी रहे है ना तो ये दिक्कत तो कुल इसी ब्रह्म हो गया तो चार आश्रम जो है एक प्रकार का हमारे में सेगमेंट है गोल कहा है हाँ तो, नहीं इस जीवन को पूरी अच्छी तरह से जीना पर ये है नहीं नहीं राम के मन में कोई स्वर्ग न रखने था और मैं राम के जीवन से ही आश्रम व्यवस्था को समझने की कोशिश करूँ दूसरे अगर दूसरे ने द, दिमाग में लोचा पैदा कर लिया होगी स्वर्ग न मिल जाए जीवन को अच्छी तरह से जीना शिक्षा और जो व्यवस्था की हम बात कर करें कि व्यवस्था थी वो भी एक जिसमें आदमी को हर स्थित पर एक अलग शिक्षा मिलती थी अब जैसे हम अभी अभी बात कर रहे थे कि जो अस्सी साल का हो गया है वो खडिया पर बढ़ जाए और शिक्षा दे और वो भी तो वैसे ही था कि जो अनुभवी लोग थे जिन्होंने अपनी शिक्षा की मुझे पूरा बोले दीजिए तो शिक्षा की अपना जीवन जिया और उससे जो उनको शिक्षा मिली पूरे जीवन में जो अनुभव प्राप्त हुआ वो वानप्रस्थ में बैठ के वो बाकी जो आगे की नई पीढ़ी होती थी उसको वो शिक्षा देता था अपने अनुभव से अपनी शिक्षा से और जो जैसे भैया ने मेरे भाई ये कुल कुल मिलाकर ये जितना भी काम है ये सब एक परिवार में घटित होना चाहिए नहीं होना चाहिए हाँ मॉडल दूसरा बोल सकते हैं वो मॉडल अलग था ये मॉडल अलग है बट उद्देश्य जो भैया ने कहा ना कि उद्देश्य तो वही उस था उसमें कोई यूनिफाइड नहीं हुआ ना वो कहीं भी वो अपने में सेगमेंटेड है जबकि मानव परिवार में पैदा होता है तो मानव परिवार को बचा के रख पाए बना के रख पाए जो भी जो भी दायित्व तो करते हुए परिवार में जीने के लिए है एक तरफ परिवार है हमारे लिए दायित्व करता है दूसरी तरफ हमारा अपना कोई जर्नी है जो आत्मा के रूप में कुछ और है और वो उसके आधार पर जो कुछ भी अभी कहा जा रहा है वो इससे कितना मैच करता है नहीं करता है, पता नहीं चलता है है ना तो ये ये इसी को सेगमेंट करें तो यदि यहाँ पर वो नहीं करें कि अब अब साल के बाद आदमी वन प्लस चले जाए वन में क्यों जाए भी? है ना तो अस्सी साल का आदमी भी पहले वन में रहता था एक साल का भी वन में रहता होगा अभी तो नहीं है सब वन ही खत्म हो गया कहाँ भेजोगे आप तो मानव कहाँ रहेगा तो परिवार में रहेगा तो जो बच्चा भी रहेगा वो परिवार में रहना है युवा भी परिवार में रहना है वृद्ध भी परिवार में रहना है ऐसा कहा था उसमें कुछ देखिए परिवार की हमारी भी अवधारणा या जो लक्ष्य बोला है वो यही है कि परिवार मतलब पूरा विश्व एक परिवार दुनिया के सारे लोग एक परिवार अरे मेरे भाई उस भी विश्व परिवार तो वही था दर्शकों की पूरा विश्व में अरे विश्व परिवार हमारी चाहत के रूप में था अभी जीने के रूप में था क्या हाँ था बिल्कुल था आ, गुड़ गोबर हो गया आपका सब है ना एक भाई के एक भाई से पटी नहीं एक परिवार तो बना नहीं देराने जेठाने से पटी नहीं और बातें हम कर रहे हैं विश्व परिवार की एक भाई और एक भाई के आपस में एक बार भी पटी जिंदगी में कोई मॉडल है उसका आ, राम का जीवन तो है वो प्रेरणा के लिए तो है ना वो बहुत हम रखते है उसको सामने इसलिए वो आदर्श के रूप में इसलिए सामने रखते है हमें वैसा जीना है महाभारत में भी था चाहे पांचों भाई को देख लो आप पांडवों को किया नहीं आदमी ने एक मिन एक मिनट मिनट आप लोग करेंगे क्या थोड़ा धीरे रखो यदि बीच बीच में जवाब वहां से आने लगते ना मैं तो आपकी तरफ सवाल आपसे मैंने देखो ये समझ में आना चाहिए पूरा विचार किस प्रकार से ग्रो कर रहा है अभी हम क्या हो गए व्यक्तिवादी विधि सोचने लग जाते हैं। अभी हमारे सोचने के रूट में कोई थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है आदमी विचार है या आदमी विचार के अलावा कोई चीज होती है विचार है विचार के अलावा क्या चीज होती, होती है तो आदमी जो कुछ भी करता है सोचता है बोलता है वो एक प्रकार का थाट है थॉट क्या है थॉट सच्चाई को किस प्रकार से महसूस किया गया देखा गया समझा गया वो थॉट बनता है यदि सच्चाई को देखने में त्रुटि हो गया तो थॉट में त्रुटि आता है और वो अल्टीमेटली कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा जीवन में खत्म होगी कहानी इसको सहमति है पकड़ तो राम के जमाने के या राम के जमाने के पहले अस्तित्व को सस्तित्व में देखा गया का मैंने आप, नहीं मैं नहीं कह सकता ठीक बात जो अब अब अब आपको बता रहे हैं सूचना आप अब कह नहीं सकते हैं वेरीफाई कर लेना सूचना ये दे रहे हैं कि मानव जाति के इतिहास में अब तक दो विचार आए और तीसरा विचार ये कुल थाट अरबों साल की यात्रा हो या करोड़ों साल की हो या लाखों साल की हो या हजार के बता रहे अपने को लेकिन उसमें कुल थाट कितना बना तीन प्रकार के थॉट बन पाए पहला थॉट आया संसार माया है ईश्वर सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये जो थॉट आया ये सबसे इनिशियल थॉट है जिसको हम लोग बोले वेदिक थॉट। अब ये मुद्दा बनेगा बहस करने का कि वेद पहले है कि रामायण पहले है।, है ना? अगर आप अध्ययन करेंगे तो ओरिजिनल थॉट है वेद उसके बाद ये सब कहानियां आए जितनी भी अब भैया उसमें भी बहस हो सकती है लेकिन छोड़ो अभी आगा आगा आपको बात बता रहे हैं कि वेदिक परंपरा में से जो चाहे वेद जो है वो हमारे सबसे पौराणिक चीजें हैं ऐसे ही कोई मुसलमान लोग बोलते हैं कि हमारी कुरान है जी ऐसे ही कोई वो बोलते हैं है भाई भी ले। और तीनों ही बोलते हैं कि हवा में है। से आए तो है।, है ना इनका शुरुआत कहाँ से है रहस्य से है यहाँ भी तो ऐसे ही रहस्य से तो है ना रहस्य प्रकृति और कैसे बना कहाँ से बना एक तरह से रहस्य से तो कि परमाणु थे पर वो इकट्ठा हो गए फिर आ गए अरे कहा मेरे भाई रहस्य से का मतलब ये तो इसमें ये समझ में आया कि अस्तित्व को जिस प्रकार देख लिया गया समझा गया उसमें ये ये एक थॉट कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है जबकि धरती जब भी थी धरती आज भी है ठीक तो ईश्वर भी जब था और अभी भी है तो बराबर बना हुआ लेकिन थॉट में क्या आया कि ये मिटने वाली है अभी लाख साल से तो करोड़ साल से तो मिटी नहीं है तो आपको तो पहला तो ये ऑब्जर्वेशन आपके आना चाहिए कि इसमें कोई गलती हो रही है लाख करोड़ साल में नहीं मिटी तो क्या दस लाख करोड़ साल में मिटेगी कि क्या आयु है तो इतने लंबे स्पाल में तो अभी तक मिटी नहीं है और कोई प्लानट मिट भी जाता तो अनेकों प्लैनेट बना ही रहते हैं तो छोटा छोटा भी तर्क लगाओगे तो आपको बात समझ में आएगी कि, कि इस इस इस वाले बात में कोई रहस्य है बात पूरी पड़ नहीं रही है तार्किक रूप से पूरी नहीं पड़ रही है जैसे ये कहा गया कि जगत की उत्पत्ति कहा से हुई तो बोला ईश्वर ने ब्रह्म ने इसकी उत्पत्ति कर दी ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है तो ये असत्य कहा से पैदा हो गया इसी थोड़ी से पैदा हो गया नहीं नहीं, नहीं। असत्य को पैदा किसने किया ब्रह्म ने तो ब्रह्म जैसी सत्य चीज माया मतलब जगत जैसी असत्य चीज को पैदा क्यों करेगा अब इसमें फ्लॉ आ है टेक्निकल इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हो सकता है कि इतने सालों में किसी का तर्क तर्कशक्ति जगी नहीं थी इतनी बस ऐसा कह रहे हैं है ना और ऐसा कोई प्रमाण तो मिला नहीं आज तक कि ऐसा कुछ होता है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है फिर भी हम मान्यता है लेकिन अभी हम लोग क्यों नहीं प्रश्न कर पाए तीन सौ चार सौ साल पहले से लोग प्रश्न करने लगे उसके पहले प्रश्न नहीं कर पाते थे हमारी तर्क की शक्ति होती जगी नहीं थी कि हम इस पर प्रश्न भी कर पाए अभी लोग पूछने लगे यार ये कैसे हो गया कि ब्रह्म में सत्य और जगत मिथ्या और ब्रह्म की नई जगत की उत्पत्ति करी नागराज्य का प्रश्न हो गया और ये प्रश्न आपका हो सकता है फिर आपके त्योहार मानव में ईश्वर का वास करता है फिर एक ईश्वर दूसरे ईश्वर गाली देता है मर्डर करता है रेप करता है तो जो थ्योरियाँ आप मानते हो उसमें आपको प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं होते हैं कई बार हम ध्यान देते हैं कई बार हम ध्यान नहीं, नहीं देते हैं बट वो लॉजिकली पूरा नहीं पड़ रहा है ऐसी इन जो थ्योरी होती हैं क्या प्रैक्टिकली में कभी पूरी पड़ेंगी नहीं। कभी पूरी नहीं पड़ेंगे तो हम माने रहेंगे हजारों साल तक और उनको उनके साथ जीने चले जाएंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल हो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे लोगों को चाहिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन अब थ्योरी को बचा कर रखना चाहते हैं और बीच में क्या लाएंगे टीका hmm. एक बीच में लाना पड़ेगा इंटरिम क्या हो गया देवकरण भाई तुम तो बहुत बिजी आदमी हो देखो क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो आपको पता होना चाहिए चलो कोई बात नहीं नमस्ते तो अब ये जो थ्योरी आप पे आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो आप क्या करते हो एक इंटरिम कोई ना कोई मॉडल निकालोगे ना नहीं निकालोगे ये जो एंट्रीम आप निकालते हो ये ये बताता है कि थ्योरी पूरी नहीं है इस प्रकार से सदा सदा सदा सदा अपने पूरे कार्यक्रम में इतने साल के इतिहास में कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई एंट्रीम पैकेज अपन लाते रहें यदि ऐसे पैकेज लाओगे तो गड़बड़ तो दिख ही है अब क्या हो गया कि फंडामेंटल उस उस को हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि उसी में कमी है यार हम क्यों ये बीच बीच में ये पेज रिपेयर करते हैं ये पेज रिपेयर है कि मान लीजिए सबको ईश्वर को ही पाना है और सब बच्चे जाने लगे तो तुम क्यों दुखी होते यार तो तुमको दुख हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करें तो आप वहाँ पे पैच रिपेयरिंग प्रोग्राम तो वहाँ पे पैच रिपेयर किया कि भाई एक काम करो कि चार अवस्थाएं हैं उनको चारों के लिए चार प्रकार के कार्यक्रम पहचाना जाना तो वही है लेकिन थोड़ा घूम फिर के जाओ जाना तो वही है लेकिन थोड़ा सा काम निपटा के जाओ है ना इस प्रकार का हो गया ये पैच रिपेयरिंग हो गया आपने को पकड़ भी नहीं आ रहा कि पैच रिपेयरिंग है ये फिर एक चार वर्ण आ गया चार आश्रम आ गया ये सब चार आ ही गया इसमें ये सब सारी चीज़ हो गई तो आपने को ये समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर कि जब तक हम एक पूरे कंसेप्ट को पकड़ते नहीं हैं तब तो तक पेज रिपेयरिंग बना रहता है और पेज रिपेयर कर कर के हमारे में इतने छेद हो गए हैं कि अब अपने छेद बंद होने वाले नहीं हैं विचार में व्यवहार में कार्य में सब जगह छेदा छेदा हो गया अपना क्या करते रहे अपन पेज रिपेयरिंग जैसे कैसे अपन भी क्या कर रहे हैं मम्मी कुछ कह रही है पत्नी कुछ कह रही है मम्मी की बात सुनो तो पत्नी नाराज पत्नी की बात सुनो तो मम्मी नाराज़ दोनों की हो भी जाए तो हम नाराज तो अब क्या करें तो पेज रिपेयरिंग तो कंसेप्ट हमारे पास है नहीं ठीक से तो हम पेज रिपेयर करने लगते हैं इंस्टीड ऑफ थिंकिंग कि हमारे पास कंसेप्ट पूरा नहीं है हम पेज रिपेयरिंग को जिंदगी मान लेते हैं दायित्व मान लेते हैं घर मान लेते हैं ये बात समझ में आई तो यहाँ पर इतना सा आग्रह कर रहे हैं आपको कि भैया पेज रिपेयरिंग करते रहोगे टिकलियाँ लगाओगे जिंदगी भर यही काम है यह एक पूरी जिंदगी समझ में आनी जिसमें कोई पेज ही ना हो पेच रिपेयरिंग और पेच लड़ाना दो ही काम कर रहे हैं अपन तो ये बात समझ लो तो ये सब पेच कहाँ से आने पड़ रहे हैं क्योंकि जिस थॉट पे अपन चले जैसे मान लीजिए भी नागराज जी के साथ अपन काम कर रहे हैं और ये थ्योरी उनने कह हमने मान लिया ऐसा नहीं है हमारे को दिखता है कि ये चंद्रमा भी है ये धरती भी है, भी है बीच में जगह भी है और दोनों फिफ्टी के पार्टनर है हमारे को ये समझ में आता है आपको भी समझ में आ ही रहा है इसमें कुछ बड़ी बात नहीं वो बात आपको समझ में नहीं आ रही कि ईश्वर ने सब पैदा किया तो पैदा करने के पहले सामान कहाँ से लाए हैं भाई मैं जलेबी बनाता हूँ मान लेता हूँ तो जलेबी बनाने का रॉ मटेरियल होगा तो जलेबी बनेगी ना है हाँ इसका मतलब गॉड गॉड का मतलब फिर अस्तित्व तो बोल दो आप तब तो काम खत पूरा हो गया कि अस्तित्व तो फिर क्या है तो सअस्तित्व तो ये बोलोगे आप तो गॉड में दोनों चीजें होंगी ठीक है तो फिर तो एक कदम आप, आप गॉड का नाम सअस्तित्व लिख दो नहीं निराकार बोलते हैं एक अलग बात है है ना वहां अभी तो ये आप अपन कभी भी सच्चाई से दूर थोड़ी भाग पाएंगे थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान लगाएंगे अब तो यार फिर फिर क्या मतलब निकला उसी का एक कॉज है मेरा एक कॉज है एक कोई कार्य मैं करता हूँ वो मिथ्या है और बाकी में यहाँ जो बैठ के बात करता हूँ वे सत्य है ठीक है ना वो सब अपन पड़े हैं दुनिया भर का उससे निकल के क्या आ रहा है वो भी तो देखो थोड़ा थोड़ा तो कोई भी थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो रहा है उससे आप लेके चलोगे तो बात पकड़ में आएगी तो थ्योरी में बोल जाएंगे अपन नहीं माइक मतलब यार उनको बोल अभी छोटा सा प्रश्न हाँ एक मिनट हाँ एक और प्रश्न है मेरा जो हम विनिमय की जब बात कर रहे थे स्वधन की बात कर रहे थे तो वहां पर आया था की आसेट की बात कर रहे थे तो धन जो है गौशाला की बात कर रहे थे शेड की बात कर रहे थे क्योंकि गांव है गौशाला का जो शेड का उस पर जो भी खर्च हुआ है वो चूंकि हमको मिला सोसाइटीज़ है तो वो भी एक असेट है इसलिए जब मूल्य का निर्धारण होता है तो वहाँ पर हम ह्यूमन एफर्ट हाँ तो ह्यूमन एफर्ट की जब बात कर रहे थे जब उसमें स्किल्स का डेवलपमेंट होता है शिक्षा दी जाती है वो सीख जाता है तो भी हम उसका स्किल्स का सिखाने का ना कुछ लेते हैं वो ना देते हैं तो जब हम, हम वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं चूंकि हम ये भी बोल रहे हैं मतलब आ, आ, मुझे जानना है कि क्या मानव भी एसेट है क्या जैसे कि वो गाय है पृथ्वी है मानव भी एसेट है कि नहीं है और अगर है तो फिर मूल्य निर्धारण में हम उसके लेबर का मेहनत का श्रम का उसमें क्यों जोड़ रहे हैं उसमें मानव रिसोर्स माना जाए या मानव मानव के लिए सारे रिसोर्स माना जाए मानव के लिए सारे रिसोर्स खत्म हो हुए कहानी तो मानव तो इन मानौ। सारे एसेट से ऊपर है क्या मतलब सारा प्रकृति मानव के लिए है या नहीं है शायद। शायद मतलब? <laughs> इसलिए कि वो मानव सिर्फ हमारे मतलब ये जो एसेट की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है इसलिए हम सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि वो के लिए भी है वो प्रकृति की अरेस्तित्व में प्रकृति में जो बाकी तीन चीजें है वो मानव के लिए रिसोर्स है या नहीं है हाँ, रिसोर्स तो हाँ हाँ, तो आपकी तरफ्ती है या मैं आपको अपने बराबर मानू इससे तभी दुखी हो रहे हैं हम लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं हाँ। तो संबंध पूर्वक जीने का मतलब है की कम से कम आदमी रिसोर्स नहीं है इतना तो खड़ा हो जाओ अब आदमी रिसोर्स नहीं है तब बात अलग हुई तब बात क्या हो गई रिसोर्स जो है नेचुरल है तब तो उसका दाम ही नहीं है, है ना मानव में जो भी अब रिसोर्स नहीं है, तो आपका हम एक्चुअली सम्मान कर रहे हैं तब आपके ह्यूमन एफर्ट का हम आंकलन करेंगे यदि आपको हम रिसोर्स मानते हैं, तो का आंकलन करेंगे तो मानव जैसे बोलते हैं ना कि पृथ्वी और बाकी सारी चीजें अनमोल है उनका कोई मूल्य नहीं लेकिन हमारा तो यहाँ मूल्य निर्धारण जैसा हो गया बिल्कुल ये होना ही है मानव अभी तक क्या हो गया मनुष्य ऊपर कैसे हो गया तो समझना पड़ेगा भाई एक संबंध पूर्वक जीने में मनुष्य मनुष्य के साथ एक आदमी को दूसरा आदमी रिसोर्स मानता है तो पीड़ा है वही शिकायत है पूरी में शिकायत क्या चीज़ है? मुक्त संबंध अभाव मुक्त तो शिकायत का मतलब यह है कि हमने आपको रिसोर्स मान लिया तो आपकी आपकी जो एफर्ट है उसको हमने नहीं कहा उसको सम्मान ही नहीं कर पाए हम ठीक तो अब जब मानव मानव में ये जो जो सामान के लेकर जो भी चीजें होंगी उसमें जो एफर्ट हो रही है सामान के बदले सामान तो आपने जितना दिया उससे आपको देना है, या आपका सम्मान ठीक तो उसमें कितना आपका लगता है कितना एफर्ट हमारा लगता है तो हमारा एफर्ट हमेशा ज्यादा रहे आपके साथ क्योंकि यह सम्मान की बात दूसरा आ गया मानव मानव के साथ व्यवहार है ना तो इसमें भी मूल्यांकन करेंगे तो व्यवहार के व्यवहार क्या चीज है तो व्यवहार को कह रहे हैं कि विचार में सहयोगी होना ही व्यवहार है आपका विचार ठीक हो जाए है ना तो विचार का सम्मान तो विचार बड़ी चीज़ है व्यवहार से और व्यवहार बड़ी चीज़ है सामान से तो व्यवहार के बदले क्या ले सकते हैं आप अधिकतम तो व्यवहार के बदले क्या होगा व्यवहार क्योंकि कारने जाएंगे पैसे लेंगे गड़बड़ जाएगा अब ये पुनः सम्मान की बात है तो आपका सम्मान कर रहे हैं विचार व्यवहार के साथ और आपके आप और आपके शरीर ने मिल काम किया है तो शरीर का श्रम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि वो रिसोर्स है ठीक है okay, ना आप रिसोर्स नहीं हो तो ह्यूमन एफर्ट का आकलन कर रहे हैं तो उसको उस को हम करते हैं। आप तो मैं मूल्यांकन किया तो व्यवहार हो गया हाँ खुशहाली हो गई होता है हमारी मूल्य में जो तय किया जा रहा है की पचास रुपये घंटा घंटा वो शरीर के श्रम का मूल्य तय किया जा रहा है बढ़िया जल्दी हो रही कुछ सही सही एकदम भैया आपने जो कल पांच प्रकार के मानव बताए थे तो उसमें सपोज जैसे मानव है तो मानव में जो विषय हैं और चार विषय हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं समझने के बाद में और जो दृष्टि अप्रिय हित लाभ की वो भी नियंत्रित हो जाएगी और जो स्वभाव है दीनता हिंता और क्रूरता का तो इसको भी आपने प्लस लिखा था तो फिर ये तो मेरे मुझे लगता है वो वो कैसे नियंत्रित हुआ उसको कैसे देखेंगे उसको प्लस किया जो हमने स्वभाव को बड़े में छोटा समा जाता है बनाई रहता है तो धीरता वीरता उदारता तक नहीं आया आपको तो आपको दीनताहीनता क्रूरता किसी ने ट्रेनिंग दिया गया उसका कोई ट्रेनिंग होता नहीं है वो बना ही रहता है है ना समझने समझाने कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ तो आहार निद्रा भाई मिथुन का कार्यक्रम कर, कोई ट्रेनिंग देता है क्या कहाँ सीखे आप वो रहते ही आपके पास उससे आगे की संभावना रहती है हमेशा है ना तो उसके आगे की संभावना पे काम करते रहते हैं उसके आगे की संभावना कहाँ से होता है शिक्षा व्यवस्था से वीरता उदारता आ जाएगी तो भी क्या दीनता हिंता तो तो वो तो खत्म हो जानी हाँ वीरता हाँ। वीरता उदारता बड़ी चीज होगी अब अब दीनता हिंता क्रूरता कोई भी करेगा तो क्या हमको समझ में नहीं आएगा क्या वो आएगा तो वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा दीनता हिंता क्रूरता जो जिसमें अरे समझ में, में आया तो मेरे को समझ में आ रहा है ना क्या तो कोई चीज वहाँ हो रही कोई चीज यहाँ हो रही बीच में थोड़ी हो कुछ तो जो कुछ ये तो बीच में खाली जगह इसमें तो कुछ होता है नही क्रिया ही नहीं है तो कोई क्रिया वो सेंड पर हो कोई क्रिया ही पर हो रही है तो मेरे में तो दिनता मुझे पता चल रही कि अच्छा ये दिन ये दीदी ने ये काम किया ये दिनता का हुआ या हिंता का हुआ या क्रूरता हुआ तो मुझे पता चल रहा है क्या चल रहा है तभी तो एक जो बड़ा इकाई है वो छोटे के साथ उसका सदुपयोग भी कर सकता है पोषण भी कर सकता है गाइड भी कर सकता है उसको पता चलता है कि आदमी क्या सोच रहे छुपा थोड़ी रहता है वो तीरता वीरता उतारता आने के बाद दीनता हिंता क्रूरता जिसमें जितनी रहती है वो हमको पता चलने लगती है और वो पूछता आपको कैसे पता चल गया मेरे बारे में पता चलते रहती है लेकिन खुद में नहीं रहता है जिसके में लेकिन समय रहता है ठीक है।, है।, है, है।, है ना तभी तो आपको लगे आदमी भरोसे का है नहीं तो क्या लगे यार यार कुछ बात नहीं हो पा रही है भैया समझ ही नहीं पा रहे है ना ऐसे लगे हाँ संबंध सापेक्ष में न्याय की दृष्टि करने के लिए क्या होना चाहिए संबंध सापेक्ष में मतलब क्या हुआ मानव मानव का संबंध क्या है मानव मानव का संबंध और मानव मानव जाति के साथ संबंध तो आपके मेरे बीच में कोई संबंध है उसका कोई एक ऐसा मौलिक स्वरूप पहचानना पड़ेगा जो कि पूरे मानव जाति के हो सक, साथ हो सके तो अपना पर आया कि से मुक्त होना पहला मुद्दा यह बनता है जब तक यदि संबंध की हम बात करेंगे और अपना पर तो वो संबंध नहीं है तो मनुष्य मनुष्य के संबंध का प्रयोजन क्या है और लक्ष्य क्या है और उसमें अपनी भागीदारी क्या है ये तीन भाग अपने को समझना पड़ेगा इन तीनों भागों को यदि ठीक से समझ सकते हैं कि मानव मानव मिलकर जो संबंध है वो मेरी समझदारी का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए है और वो एक व्यवस्था के अर्थ में है ठीक है ना अखंडता के स्वरूप में ये अगर हमको समझ में आता है तो उसके साथ जीना क्या है किस प्रकार जीना चाहिए वो बात समझ में आती है यदि उस प्रकार जिस प्रकार जीना चाहिए उस प्रकार जीते हैं तो उसका नाम न्याय हुआ जिस प्रकार जीना चाहिए उस प्रकार नहीं जीते तो अन्याय हो गया अन्याय का मतलब यह है कि उभय तृप्ति हो जाएगी उभय तृप्ति मतलब पूरी मानव जाति अतृप्त रहेगी उससे और न्याय का मतलब है कि उभय तृप्ति होगी मतलब मानव दो मानव के बीच में जो भी व्यवहार हो रहा है उससे पूरी मानव जाति तृप्त होगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्याय नहीं होगा जैसा भी मैंने कहा कि राम के आचरण में कोई न्याय का प्रमाण मिलता नहीं है इसीलिए कि माना जाती उससे नहीं है सब में त्रप्ति नहीं है इसलिए कहा हो गए तरप्ती नहीं होगी किसी को क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ हम प्रेमपुर कैसे जिले है बिना लड़ाई झगड़े कैसे जिले है उसको हम मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर पाए तो राम राज्य का राम राज्य का मतलब कंसेप्ट गलत नहीं हो गया राम का मतलब लूट मारकर राज्य गलत क्या हो गया आदमी पहले ऐसे जीता था तो लूट मार करो बस ये राम राज्य है और क्या था अभी भी कर रहे हैं पर आप बताओ लूट मार के अलावा क्या करते थे उसकी ट्रेनिंग होती थी, थी राम पढ़ने गए क्या पढ़ने गए थे उस समय शिक्षा का मतलब ही होता था युद्ध कौशल सीखने और युद्ध करते समय बातें तो वो भी ज्ञान की करते थे युद्ध करते समय मन में जो भी ऊपर नीचे आएगा उसको युद्ध करने के पक्ष में कैसे तैयार करना इसको बहुत अच्छा समझ लीजिए उन सारी ट्रेनिंग में एजुकेशन में हो सकता है वो आत्मा की बात भी करें जागृति की बात करें स्वयं में विश्वास की बात करें सब बातें करेंगे शब्द वही रहेगा लेकिन उसका प्रयोजन क्या है कि जो भी बच्चा सीखने आया है वो युद्ध करते समय डरे नहीं तो युद्ध के लिए सारी ट्रेनिंग है भाषा सारी उसके लिए लगी हुई है तो जिस जिस जिस युग में एजुकेशन फॉर फाइट है उससे हमको क्या प्रेरणा मिलेगा जिस और उसके पहले जाएंगे तो एजुकेशन फॉर टू किल द एनिमल्स। तो एजुकेशन हम देते आए लेकिन एजुकेशन का अभी तक मौलिक स्वरूप अपने पास पहुंचा ही नहीं तो पहला वो स्वरूप था एजुकेशन का जिसमें जंगली जानवरों को मारना, रहा है ना उसके जुड़ी हुई तमाम चीजों की ट्रेनिंग फिर ओजारों को बनाने की ट्रेनिंग फिर आदमियों को मारने की ट्रेनिंग फिर जंगल को काटने की ट्रेनिंग और फिर जंगल के, काट के घर बनाने की ट्रेनिंग और धरती को धरती को लूटने की ट्रेनिंग इसका नाम है विज्ञान आई टी नहीं तो भैया जैसे आप कहा कि जो समझना ही नहीं चाहता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए क्योंकि उसका स्वभाव ही होगा मरना लास्ट में ही मरेगा ही हाँ तो या फिर वो अव्यवस्था ऐसा कोई आदमी को नहीं, नहीं है जो समझना नहीं चाहता है ये कैसे बोलोगे चाहता नहीं चाहता आप अपने से पूछो आप समझना चाहते हो कि नहीं चाहते हूं। हाँ तो जब तक आपने कोई विटनेस नहीं करोगे हाँ। तब तक आपको पता नहीं चलेगा दूसरा आदमी क्या है क्या नहीं है है ना तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जितने यहाँ लोग बैठे हैं समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो जितने लोग हैं इसीलिए अखबार खोल के देखते है रोज सुबह शायद कुछ समझ में आ जाए हाँ। दिन भर टीवी खोल के बैठ रहते शायद कुछ समझ में आ जाए नहीं समझ में आते तो पान की दुकान पर जाके समझ में यार क्या चल रहा है बताओ यार क्या हो रहा है तो समझना ही चाहते है क्या करें अब करें क्या आदमी मतलब वहाँ पर यह समझ नहीं आई कि समझाया भी जा सकता है आ, समझना सब चाहते समझना नहीं चाहते हाँ। क्यों? तो क्यों समझे नाराज हो गए वो हाँ। मतलब हर आदमी समझना चाहता है इतने की मेरे से नहीं समझने को तैयार है क्यूँकी मैं या तो मेरा आचरण प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं या मेरे से कोई नाराज हो गया वो एक ही बात है दोनों वही तो वो नाराज वो हो गया वो तो नाराज हो गया तो मारने लगा तो अभी भी मारते क्या होता है? जैसे ये बात है अभी हम हम ये मानते हैं हम किसी को दुखी करने के लिए काम नहीं करते हैं हम सब सुखी करने के लिए काम करते हैं यदि हमने और अपने सुखी होने के लिए काम करते है यदि किसी गले में हमने माला पहनाई तो उसके लिए नहीं बनाई है किसके लिए बनाई अपने लिए।, अपने लिए और यदि किसी गले में तलवार फंसाई तो उसके लिए पहले फसाई है अपने लिए।, अपने लिए ये समझ लो अब इसमें इतना ही समझ में आ रहा है कि हमको ठीक से समझ में नहीं आया कि हमारा सुख क्या है और किस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं देखो छोटा सा एक उदाहरण लो समझ में आ जाएगा जैसे पैसे की बात करेंगे जल्दी समझ में आएगा जैसे आपने ये सोच लिया कि आपको देश का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है अब ये क्या चीज़ हो गया अब बाकी चीजें आप कुछ करोगे इसके लिए तो ये आपका पर्पज ऑफ द लाइफ हो गया प्रयोजन एक उदाहरण के लिए इसको बोल रहे हैं प्रयोजन लेकिन ये अपने आप सफल हो जाएगा क्या नाउ यू टू अंडरस्टैंड इट कि वॉट डज इट मीन हाउ केन आई गेट इट है ना तो अब आप, आप क्या करते हो आप आकलन करते हो कि एक उदाहरण के लिए कि मेरे को तीन करोड़ रुपए हर साल कमाने पड़ेंगे अभी क्या हो गया एक प्रकार का लक्ष्य कि तीन करोड़ रुपए कमाऊंगा तब तो जाके 10 साल में मेरे पास इतना अमाउंट होगा और वो किसी के पास नहीं होगा तो मैं हाईएस्ट हो जाऊंगा तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊँगा तो दुनिया का अमीर आदमी होना है अब उसके लिए लक्ष्य बनाना है करोड़ रुपया हाँ तीन का नहीं अभी तो लक्ष्य ही लक्ष्य ये करोड़ रुपया हर हर साल कमाना है तो हर दिन कितना पैसा कमाना है एक करोड़ रुपया तो दिन भर में एक करोड़ हुए कि नहीं हुए है ना तो अब ये ये सब हो गया आपका हर हर सेकंड कितना पैसा कमाना है आपको ये हो गया आपका जो सेकंड तक चलाया और वहां तक चला गया ये ये बन गया आपका लक्ष्य अब आया मुद्दा कि यह होगा कैसे भी अब कैसे होगा ये तो कितने टोपी बनाना है क्या रेट से बनाई जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा लोग पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे उसके फिर पूरा कंसेप्ट चाहिए आपको तो आप अपने कंसेप्ट के आधार पर आप इसको फिर एक्शन प्लान में ले जाओगे ठीक हाँ उद्देश्य तो प्रयोजन ही है प्रयोजन उद्देश्य एक ही चीज है।, है ना उस उद्देश्य की पूर्ति के लक्ष्य और लक्ष्य को, को सफल करने के लिए विश्लेषण एनालिसिस करोगे आप तो एनालिसिस को विश्लेषण करने के लिए अब आप आपको ये विश्लेषण करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा क्या कंसेप्ट है हमारे पास आखिर ऐसा होगा कैसे तो आपको चयन करना पड़ेगा कोई चीज़ों का कंसेप्ट का चयन करोगे मैकेनिज्म का चयन करोगे है ना कि एक ही दिन में जाके बैंक लूट के आ जाएंगे एक दिन में सारी बैंक लूट लेते हैं जी तो आप उस प्रकार का प्लान प्रोग्राम बनाओगे अब इसको अगर यहाँ लगाते हो तो प्रयोजन कहाँ से तो प्रयोजन आदमी में नहीं रहता है प्रयोजन अस्तित्व का कोई प्रयोजन है मानव समझता है कि मेरे होने का मतलब क्या है तो मैं किस उद्देश्य के लिए हूं मानव का होना अस्तित्व में लिखो अस्तित्व में मानव का होना ही प्रयोजन का निर्धारण है अस्तित्व में मानव क्यों है तो एग्जिस्टेंस का क्या डायरेक्शन है क्या स्टेप्स में काम हुआ मानव कब पैदा हुआ आगे का कार्यक्रम क्या है ये सारा जो लाइन पूरा जो अस्तित्व का हमको समझना है इसको हम लोग कह रहे हैं कि अस्तित्व में प्रयोजन है उसी पूरे अस्तित्व का कोई एक गति है दिशा है उसमें मानव कहीं फिट होता है तो मानव अगली कड़ी में क्या करना है उसको पहचानने जाता है तो जो पीछे से चला आ रहा है और आगे तक जाने की जो धारा है और हम कहीं फिट नहीं होते तो हमको आगे क्या करना है उसको हम कहते हैं प्रयोजन वो मेरा प्रयोजन बना है ना तो मन नहीं है फिर अब प्रयोजन कहाँ से आया अस्तित्व में मानव का अध्ययन होने से मानव का रोल क्या है ये हमको समझ में आया ह्यूमन बींग समझ में आए इन दर्स्पेक्टिव ऑफ किसके रेफरेंस में अस्तित्व के रेफरेंस में मानव को हम अध्ययन कर पाए अभी क्या हो गया अस्तित्व हटा दो मानव का अध्ययन करना है तो फिर मैं भैंस हूं आप जो भी कल्पना कर लोगे वो वो आप हो फिर आप आप जो कल्पना करोगे वो आपको लगने लगोगे क्योंकि आप तो कल्पनाशील हो तो मानव में कल्पनाशीलता है कल्पनाशीलता को सिर्फ कल्पनाशीलता में लगाने से तो भ्रम होता है और आपको लगने लगता है मैं शरीर हूँ और मेरे को तो सुख तो आहारी है और सारा कुछ लगने लगता है आपको तो, सारा वर्चुअल जितनी चीजें हैं वो आपको रियल लगने लगती हैं, क्योंकि मानव कल्पनाशील है कैसा फंस गया आदमी तो मानव कल्पनाशीलता है वो सारी कल्पनाशीलता को कल्पनाओं में लगाने से हमारे को वर्चुअलिटी का रियलिटी का फीलिंग आता है वर्चुअल चीजें रियल दिखने लगती है तो कोई उद्देश्य उद्देश्य प्रकार से सही में बनता नहीं है मन करना तो उद्देश्य हो जाता है अस्तित्व में प्रयोजन है प्रेवजन? मानव का, का। हाँ तो मानव को दिखे। अभी दिख गया एक पूरी कहानी दिख गई आपको ऐसे ऐसे चला यहाँ पर एक आदमी आया और आदमी का आप क्या पीछे करो डायरेक्शन जो आ रहा हो आगे बढ़ने के बाद तो आगे क्या होने वाला है वो आपको दिखा अच्छा मानव का कुल मतलब इतना है तो वो अस्तित्व की एक जो बात है उसको समझ गए आप तो आपका प्रयोजन हो गया क्योंकि अस्तित्व का प्रयोजन समझने वाले तो आप ही हो लेकिन बाकी सभी इकाइया प्रयोजन में जी रही थी हम कल्पनाशील हैं तो हमको समझ कर वो समझ में आया नहीं तो नहीं आया या एक उभय तृप्ति जो है वो केवल दो मनों के बीच में नहीं है और उसका बड़े में छोटा समय रहता है वन है है ना करने गए गए तो तो वहीं पहुंच मनमानी का मतलब मतलब नेचर भी जैसे कोई कार्य तो उसका सब पे क्या असर पड़ेगा बस वन टू ऑल के बिना न्याय नहीं न्याए है न्याय उभय त्रप्ति है उभय त्रप्ति का मतलब उभय पक्ष उभय पक्ष का मतलब मैं और प्रकृति प्रकृति मैं प्रकृति में दूसरे मानव भी समाया नहीं समाये तो अब मैं जो कुछ जीता हूँ उससे उभय हो रही कि नहीं हो रही मतलब एक मैं हूँ और ये पूरी प्रकृति है ठीक है ये बात उसमें बीबी बच्चे भी, भी, भी, भी, भी है सभी हैं तो यदि यदि कुछ ठीक हो रहा है बीबी के साथ तो सबके साथ ठीक हुए बिना बीबी के साथ नहीं हो सकता है और है ना और बीबी के साथ नहीं होगा सबके साथ नहीं होगा लेकिन ये वन टू वन नहीं है अभी तक हम प्रिय कोई में न्याय देखने गए वन टू वन बराबर प्रिय मेरे हो आप बाकी मेरे नहीं है तो मेरे होने का जो प्रमाण आया उसको अपन ने प्री में प्री है ना वो तो तो प्री में न्याय देखने चले गए अपन ये तो ये तो प्रॉब्लम है कुल तो अभी भी हम सोचते ही कि ये सब करके मेरी पत्नी क्या सोचेगी बीबी क्या सोचेगी बच्चे क्या सोचेगे पति क्या सोचेगा वो कोई बात नहीं ये ये न्याय संगत नियम संगत है कि नहीं इतने की बात है जैसे संबंधों में देखते हैं भाई बहनों में भाईयों में कोई कार्य करते हैं हम लोग उनकी अब कुछ अपेक्षाए जिंदगी भर अपेक्षा अपेक्षा कभी नहीं होने वाली, गर्दन का तो <laughs> नहीं होता है? हमारे जब नौकरी नहीं ज्वाइन की तो मेरे को पता ही चला की कितना स्टाफ है तीन महीने बाद मैंने एक हमारे छोटा बाबू था उससे पूछा तुम्हारा नाम ये है क्या नरेश बोले नहीं सर मैं नरेश नहीं हूँ मैं तो है ना ये हूँ तो ये नरेश नाम का आदमी कौन है बोले सर ऐसे नाराज हो जाएगा क्यों क्या हो गया वो तो कर्मचारी संघ का है वो मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है वो अच्छा तो मैंने कहा क्या हुआ तो आते ही नहीं बोले नहीं कभी नहीं आते सर फिर क्या होता है तनखा तनखा घर भी जाते उस समय तनखा हाथ में नगद दी जाती सरकार में अकाउंट अकाउंट नहीं थे लेबर पेमेंट करते ना वैसे करते तो तनखा क्या होता है तो बोले सर एक जाके देखे आता है? अच्छा मैं उसको बोला है, तुम देने आते हो बोले हाँ देने आता हूँ कब जाते हो बोले सर वो तुमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है तनखा देने जाना है घर वो भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मैंने क्यों बिना अपॉइंटमेंट चले जाओ नाराज होते हैं सर है ना वो सो रहे होंगे दिन में तुम तनखा देने आए तो चिल्लाते हैं कि कोई तरीका था टाइम से आने का टाइम से आना चाहिए मेरा तुम मालूम नहीं सोने का टाइम अभी तो भी मैंने कहा गर्दन काट के भी दे दोगे तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी बोले गिर रही है तो ठीक से नहीं लगे तुमने वही अपन कर रहे हैं अब तक है ना तो वो उससे कुछ निकलता नहीं है सही क्या है ये समझ में में आ जाए, वैसा जीने का अपने साहस हो महाराज अगर साहस करोगे तो वो सबके लिए अनुकूल होगा तो कभी, कभी, कभी कभी तो हो हो हम पूरा का पूरा बंदूक उसी गंधे पे रख देते हैं क्या कर दिए न्याय की बंदूक उसी गंधे पे रख दे अपने कंधे पे रखो ना डर के मारे ये दूसरा प्रश्न ये था जैसे चार आश्रम वाली बात आपने बताई तो उनमें चारो पक्षों में जो आ, हर एक पक्ष का जो है एक आ, अपना एक उद्देश्य था लेकिन लक्ष्य नहीं था चारों का जुड़ नहीं रहा ना वो जुड़ नहीं रहा था पहले पच्चीस साल तक कुछ करेंगे अधूरा कोई चीज जुड़ता नहीं है इतना से प्रॉब्लम है तो हम कोई भी अधूरे सिद्धांत को लेकर हम चल देते हैं इसीलिए तरप्ती नहीं है जुड़ने से तरप्ती है अच्छा उसका प्रमाण क्या होता है हमारे में टांग खिंचाई होती है ना टांग खिंचाई का मतलब होगा की एक तरीके से एक जगह जीने जाते हैं दूसरे तरीके से अनफिट के है तो वहाँ छोड़ के भाग के इधर आते हैं इस प्रकार से हमारे में ये द्वंद्व बना रहता है इसी का नाम फेलियर है ऐसे एक मौलिक तरीका हम देखना चाहते हैं जीना चाहते हैं जिससे कि वो मेरे को भी लगे कि हाँ मैं जी रहा हूँ और वो सब जगह फुलफिलिंग हो सेगमेंटेड नहीं एक घंटा भजन कर लिया और दस घंटा लूटा मचाए ये, ये सेगमेंटेड नहीं चलेगा का काम मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वो चीज़ जो है आज वो कॉलेज सोच की है लोग नहीं जी रहे है न और एक ही हो, तो शुरू से आधार पर पहचाना तो नहीं गया तो से बन सकता है क्या नहीं इतनी सी बात तो अभी भी कोई ना कोई प्रयोजन हम मान लिए है और मनमानी है की भैया हमारा प्रयोजन ये जिंदगी का पैसे इकट्ठे करना है बच्चों को पालना वालना है उसके लिए लक्ष्य बना लिए सुविधा संग्रह जितना सुविधा अभी इकट्ठा किया उससे ज्यादा करना है तो बच्चे आगे आगे ज़िंदगी अच्छी चलेगी इस प्रकार से हम चल रहे हैं उसमें हमारी होगी, अधिकाई में, में तरफ थी तो उसके लिए सारा जो मतलब प्लान है हाँ। सारी जो योजनाएं हैं, बच्चों की परिवार की सारी उसी दिशा में उसी वो एक शादी बनेगी भैया बनेगी तो नहीं बनेगी ठीक भैया धन्यवाद भैया जी दो छोटे प्रश्न थे एक तो दिन से आप लोग एक इंट्रोड्यूस करा कर पीछे राजीव संगल भैया बैठे हुए हमारे बड़े भाई हैं तो काफी भैया शिक्षा क्षेत्र में खूब बढ़िया काम किए है बहुत विद्वान व्यक्ति हैं आप लोग उनसे भी सारी चीजें पूछ सकते हैं हाँ वो भैया जो पीछे पहले भैया आई आई में थे वहाँ पर अपना ट्रेनर पूरा किए अभी ट्रिपल आई हैदराबाद में इनकी बेटियाँ हैं शेफाली आप सब जानते होंगे उनको है ना वो हैं और दीदी भी आई निशा दीदी दीदी तो आप बाकी समय में भैया लोगों लोगों से दीदी लोगों से भी अपने हुए हाँ हाँ, तो दो, दो हाँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ लग रहा है की समझ में आ रही है लेकिन, लेकिन फिर वही होता है की जब ये जेंटलमैन जो चार वाक है उसका ख्याल आते ही उसने कहा था कि हाँ कृतम भस्मीभूत से दिया से पुनरा पुनरागमन कुतह तो वो पुनरागमन कुत आती दिमाग में आता है कि फिर से वही हवा हो जाता है सब ये एक बात तो इसे कैसे बाहर निकालूं और दूसरी बात ये एनलाइटनमेंट क्या होता है आई मीन ये सुना है कि किसी को साक्षात्कार हुआ एनलाइटनमेंट हुआ तो तर गया तो ये आपसे इसमें मुख्य बात यह है कोई आदमी तर गया आपने को क्या दिक्कत हो गया आपने को क्या दर्द ईर्षा हो गया देश हो क्या? कुछ नहीं हुआ लेकिन कोई एक आदमी तरा या नहीं तरा उसका प्रमाण क्या है दूसरे को तैराना सिखा दे तभी तो, तो प्रमाण है पहले इस बात को ठीक से सेट से करिए है।, है ना एक आदमी को ग्रेविटी का नियम समझ में आ गया उतर गया साक्षात्कार हो गया उसको एनलाइटमेंट हो गया उसको नहीं होता ऐसा तो है नहीं ऐसा तो होता ही है ये तो नेचुरल घटना है इसमें रहस्य क्या है क्या चीज़ होता है प्रकृति में वास्तविकता अस्तित्व में है ही और कोई दिन आदमी का ध्यान जाता है उसको समझ में आ जाती है वास्तविकता छुपी हुई थोड़ी है रहस्य थोड़ी है सबको क्यों नहीं दिखती है अब ये प्रश्न आ गया उसमें देखने की जिज्ञासा नहीं है तीव्रता नहीं है ध्यान नहीं गया कोई आदमी जिज्ञासा में आता है तीव्रता बनती है ध्यान चला गया तो समझ में आता है अब किसी को एक समझ में आ गया यहाँ तक तो समझ में आ गया अपने को साक्षात्कार हो गया उसको इन्लाइटमेंट हो गया ऐसा तो होता ही रहता है लेकिन हुआ या नहीं हुआ उसका प्रमाण क्या अब बाकी लोग किससे सिखाने की बात करेंगे तो हुआ या नहीं हुआ कहीं प्रमाण है कि उसके माध्यम से जो कुछ उसको एनलाइटेंड हुआ वो एजुकेशन में आया कि नहीं आया दूसरों को बता पाया कि नहीं बता पाया तो तमाम हजारों चीज़ें तो एक आदमी सीखा और वो इतने लोगों को सिखा पाया लेकिन जो और बहुत ऐसे जो ईश्वर जैसी चीज़ें हैं उनका कोई एनलाइटमेंट नहीं हुआ किसी को अगर होता तो फिर वो ठीक से बता देते तो नियम इतने के उतने ही हैं जब भी जो भी कोई कुछ बात होगी तो नियम उतने के उतने ही हैं अभी भी ऐसा हो ही रहा है किसी एक को समझ में आने के बाद अनेकों को समझने के लिए वो आ जाता है एजुकेशन में उससे पता चलता है कि आपको समझ में आया है ठीक इसी तरीके से इसी नियम से बाकी चीज़ें भी हैं ये बात समझ में आ गई पहले प्रश्न का उत्तर हो गया अब दूसरे का पहले का मुद्दा ये निकल के आया कि आपको कैसे वो हवा हो जाता है हवा इसलिए रहता है कि अभी अपन ने कुछ सुना और सुनने के बाद उन शब्दों को अभी अपने में बना के रख रहे हैं तो कोई अर्थ हमको बहास हो रहा है ठीक इसी प्रकार के शब्दों को कोई और भी प्रयोग करता दिखाई देता है वैसे ही तुरंत ही हवा आ जाता है क्यों हवा हो गया क्योंकि अभी अपने अंदर एक लेवल का बात आई है सूचना आई है शब्दों के सारे और उन सारे शब्दों का मीनिंग किस प्रकार निकालना है वो भी मेरे कारण अभी हो रहा है मैं यहाँ बैठा रहता तो उस मीनिंग कैसे दिखा जाए उसको वो दिखता रहता है आपको एक समय बाद इससे आप आगे बढ़ेंगे शब्द से अर्थ तक पहुंचेंगे और अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु रहती है ये पानी एक शब्द पानी एक अर्थ पानी नाम का वस्तु जब आप वस्तु तक पहुंच जाओगे तो फिर वह हवा होना बंद हो गया अर्थ तक पहुंचने पहुँचने पर भी हवा नहीं होगा आप क्योंकि अर्थ पकड़ में आ गया आपको लेकिन तृप्ति नहीं होगी आपको तो पूर्ण तृप्ति आपको तभी होगी जब आप वस्तु तक पहुँच जाओगे तो शब्द शब्द से हमको तृप्ति नहीं है शब्द पे हमारा भरोसा नहीं बनता है एक ही तरह के शब्द सब लोग बात करते हुए पाए जाते हैं उससे तो गहरे कन्फ्यूजन खड़ा हो जाते हैं तो आगे बढ़ने से पता चलेगा शब्द से अर्थ अर्थ के स्वरूप में वस्तु इसी का नाम अध्ययन जो अभी कल से शुरू हो रहा है वो अध्ययन नहीं है अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया है खाली अध्ययन मानव में घटित होता है उसका मतलब यही है कि शब्द शब्द शा से अर्थ अर्थ के स्वरूप में वस्तु वस्तु पकड़ तो छूटने वाली नहीं है वस्तु नहीं पकड़ में आई तो कल्पना में रह गया अपन तब तक वो पकड़ी पकड़ी जैसे लगती है पकड़ी रहती नहीं है ठीक है तो तो भैया जी जब ये आपको realization हुआ तो तो उसके बाद हमारे को कोई अभी अनुभव नहीं हुआ हमने बता दिया मैंने के तीन भाग साक्षात्कार बोध अनुभव तो वो स्पष्ट किया अनुभव हमको हुआ नहीं ठीक समझ में आ गया लेकिन ठीक शिक्षा विधि से समझ में आता है लेकिन एक एक सवाल था कि हाँ। ये प्रोसेस में जब आप आप थे अभी अभी भी हैं तो वो ब्लिस वाली या कुछ बोरियत वाली फीलिंग नहीं आई कि अब तो हो गया सब अब करते समय मैं कंटिन्यूस ब्लिस में हूँ और भैया मेरे को करीब करीब हो गया अगर देखा जाए तो चौबीस साल हो गया मुझे जब से हमने समझने कार्यक्रम शुरू किया आज तक हम एक बार भी बोर नहीं हुए एक मिनट के लिए भी क्योंकि समझने और जीने का कार्यक्रम इतना इंटरेस्टिंग है कि उसमें बोरियत का कोई स्कोप नहीं है और वास्तविकता हर जगह व्याप्त है तो आप जहाँ पर भी हो वास्तविकता रहती है और वास्तविकता के साथ आप रूबरू रहते हो तो आपका कोई बोरियत होता नहीं है समझ में नहीं आता है तो बोरियत होता है है ना जैसे पहले मानते थे एक रिसर्च हुई कि मानव जो है कोई भी मानव का जो अटेंशन स्पान होता है वो 40 मिनट होता है ऐसा मानते थे तो उसी के आधार पर 40 मिनट के पीरियड्स बनाए गए अभी ये कहने लगे कि अटेंशन स्पान दो मिनट है अब है ना जबकि हम देख रहे हैं कि आप आप देख रहे हो कि सात दिन में आपका अटेंशन स्पान बड़ा है घटा क्यों क्योंकि आपके आप जिंदगी की बात करोगे वास्तविकता की बात करोगे तो आपका अटेंशन इस्पार बढ़ेगा है ना हम यहाँ अत दिन में रह रहे हैं कई साल से जी रहे हैं हमको एक दिन भी बोरियत नहीं हुई और ये हमारे साथ में रहने वाले लोग बताएंगे बोरियत होती है बैठे रमेश भाई रमेश भाई कभी देखा आपने मेरे को बोर हो गया में <laughs> ये अच्छा प्रमाण क्या मिलेगा भैया जिंदगी इतनी खूबसूरत है समझने के लिए जीने के लिए उसमें इतनी सारी चीजें हैं है ना अध्ययन करते हो आप मानव का अध्ययन होता रहता है मानव में पांच तरह के मानव का अध्ययन हो रहा है है ना तो विकसित के प्रभाव में आप विकसित का आंकलन भी कर पा रहे हैं तो कहा इसमें वाली ये सब झूठ निकला कि 40 मिनट का रिसर्च भी झूठ निकल गया और दो मिनट का रिसर्च वो भी झूठे हाँ बोलियत का मतलब समझ में आना बंद हो गया बोलो न क्या कर रहे हैं माइक में में दीदी ये ये मानसिकता होती है बोरियत चीजें समझ नहीं आती हैं तो बोर हैं जैसे अभी हम बात कर रहे चार नहीं, क्या करें समझ में आया तो बोर होता है सही बात जिंदगी समझ में नहीं आई तो जिंदगी से बोर बच्चा समझ में बच्चे से बोर पति समझ में नहीं आया पति से क्या चाहिए अब क्या क्या करना चाहिए उसके बाद आप कुछ करते है थो थोड़ी हो सब होता रहता है होना है समझ में आएगा तो बोरियत से मुक्ति आप, तो भी भी भी आ, आप शुरू हो जाएगा वापस कब है ट्रेन आपकी ट्रेन कब है बस है अच्छा अध्ययन कर हाँ भैया हाँ जी ये शिक्षा का जो है शिक्षा विधि से समझा जा सकता है तो शिक्षा की क्या एक ही विधि है की और विधि है शिक्षा की एक ही विधि शिक्षा विधि का मतलब ये हो गया एक आदमी को जो समझ में आया वो वैसा जीता है और दूसरों के लिए वो प्रपोजल तैयार करता है दूसरे लोग उसको प्रपोजल को देखते हैं उसके जीने को देखते हैं उससे सहमत होते हैं तो जाकर उसको अपने में मनन करते हैं। मनन करने से उनको वो वैसे समझ में आती है फिर वो भी ऐसे जीते है। नहीं, तो है। तो क्या दो विधि से आ सकती है भाई शिक्षा दो विधि से कैसे आ सकती है सही है कि अनेक प्रश्न ये होना चाहिए शिक्षा की सही विधि क्या है? ये पूछना चाहिए हाँ विधि तो एक ही होगी होगी स्वयं से नहीं आ सकती स्वयं से भी शिक्षा थोड़ी है फिर तो अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान है। वो हाँ, वो विधि विधि। कहलाएगी। तो जैसे भैया अनुभव हुआ नागराज जी को अपना बता रहा जी जैसे अनुभव हुआ हाँ। सो रहा था सुबह जगह जगते ही अनुभव हुआ कि मन को चित्त में बैठा लो दिनचर्या चालू करो ये कौन विधि इसको रहस्य विधि बोलते हैं कल्पना उसका ये ना... मन क्या है आपको पता है चित्त क्या है पता है मन को चित्त में बिठा लू चित्त को मन में बिठा लू ये सब कुछ नहीं ये सब मन का वह महाराज कुछ ऐसा होता नहीं है ऐसा कोई चीज होता नहीं ये सब अहम है चित्त में वृत्ति का क्या क्या डालेगा अपन सुन रखा है ना वो सब होता नहीं है भैया क्या बहम है मन नाम की कोई चीज होती है उसके बारे में कोई शब्द है उसमें हमने कुछ मान लिया वो, वो कुछ होता तो प्रमाण हो जाता ना उसका अब तक भैया आपको कुछ हुआ तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना दूसरे का कुछ होना चाहिए आपको जो कुछ हुआ उसका प्रमाण आएगा कि नहीं आएगा बिना हाँ, प्रमाण क्या जाएगा हाँ, हाँ, प्रमाण होगा तो दूसरे को बना चाहिए हाँ, तो दूसरा तो कोई मिल नहीं रहा है आपको जो हुआ उसको हो जाए मन, नहीं चित्त को कंट्रोल करना ये सब होता नहीं है ना ये सब बातें चित्त को कंट्रोल करना कैसे होगा चित्त कंट्रोल चित्त चित्त का का कंट्रोल कंट्रोलर बुद्धि है और बुद्धि का कंट्रोलर आत्मा और कंट्रोलर को दूसरी चीज नहीं होती है है ना चित्त चित्त बुद्धि के नियंत्रण में आना चाहता है अस्तित्व में कोई कंट्रोलर नाम की चीज नहीं है चित्रण तो चित्त में होता है सुनो तो अस्तित्व में कोई कंट्रोलर नहीं है हर इकाई का स्वनियंत्रित है तो चित्त चित्त भी स्वनियंत्रित होनी है चित्त स्वनियंत्रित होना तभी हो पाएगा जब उसको बड़ी शक्ति की पहचान होगी बुद्धि नाम की चीज तो बुद्धि नाम की चीज यदि उसको पहचान में आती है कंट्रोल करना नहीं होता कंट्रोल हमेशा होता है, होता है।, होता है। नहीं, अपने अगर कंट्रोल का... करना हो पड़े तो दबाव है हाँ। कंट्रोल करना पड़े तो दबाव है अस्तित्व में कोई कंट्रोल करता ही नहीं है ऑटो ऑटो ऑटो कंट्रोल कंट्रोल नहीं चित्र है कंट्रोल कंट्रोल नहीं करना करना हाँ, करना है बैठाना है है हाँ, बैठाना है बैठाना बैठाना बैठाना बोल मतलब फिट करना है। क्या फिट क्या जो गलत तरह से चित्रण कर रहा है, तो हमारे उद्देश्य के अनुसार चित्रण करें उद्देश्य से कहा क्लियर हुआ माना जाती हूँ अब तक आपका उद्देश्य है ईश्वर को पाना नहीं है नहीं। क्या है फिर सार अभी सार तक क्या उद्देश्य है आपका ये भाँ... बात छोड़ दो ये तो दो चार दिन में सुनिए भूल उद्देश्य क्या है आपका अभी तक? समाधान होना। ये तो यहाँ से यार, समाधान होना। चलो, समाधान क्या है शुरू तो हुआ ना कहानी यहाँ के हिसाब से कहोगे तो ये सब कहानी है तो, तो फिर अध्ययन क्या मिक्स कर दिया चित्र को नियंत्रण करना पर नहीं कहा जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आप आदर्शवाद से, से कह रहे हो हाँ, भाषा कोई हो सकती है क्या कर रहे हैं हाँ। तो तो अलग अलग है अध्ययन कर रहे हो ना आप तो भी? जी, अभी मैं चलो कोई बात नहीं तो जब आप आओगे तो बताएंगे अध्ययन कैसा होता है शब्द शब्द के रूप में अर्थ अर्थ के रूप में वस्तु तक पहुँचने की प्रक्रिया का नाम है अध्ययन ठीक है अरे ऐसे बैठ के बात करेंगे कुछ समझ में आ जाएगा तो कुछ होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा कोई जादूगरी नहीं होने वाली हाँ संज्ञानशीलता उदय होने पर ही संवेदनाएं नियंत्रित होंगी तब तक नियंत्रण की अपेक्षा है भैया जी ये अपने का भेद कैसे मिटेगा समझने से जैसे हम किसी को अपना मान रहे हैं उसके पीछे कारण में जाओ क्या किस कारण से अपना मान रहे हैं पुरानी है ना किसी को पराय मान रहे तो किस कारण से पराय मान रहे भाई जैसे एक मान्यता है कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ आप मानते हो कि आपका है सरकार नहीं मानती लेकिन मानती सरकार उसका प्रमाण है आप मारोगे तो पुलिस कैसे हो सकता है आपके ऊपर इसका मतलब आपका तो नहीं है वो ऐसा है कि नहीं आप मानते हो कि जो कुछ भी पैसा आपके घर में रखा है वो आपका अपना है समाज में देना ही नहीं अपने को आप मानते हो आप माने रहो लेकिन लड़के की शादी करोगे तो बहू कहां से आएगी समाज से आएगी तो पैसे कहां से तो आप माने रहते तो अपना पराय करते रहते हैं हम छोटी सी बात अहंकार क्या चीज है और कैसे दूर होना चाहिए जी सही बात है अहंकार का मतलब हो गया अधिमूल्यन रूप बल, धन के आधार पर अपने को पहचान लेना बराबर अहंकार अधिक मूल्यन कर लिया हम आदमी रूपद बल धन हम थोड़ी हैं तो अपना मूल्यांकन रूपत बल धन से कर लिया अधिमूल्यन हो गया दूसरे का कम हमारा अधिक अब इससे मुक्ति क्या है सही सही मूल्यांकन सही मूल्यांकन क्या है तो मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है परिवार की इकाई है समाज की इकाई है प्रकृति का इकाई है तो उस प्रकार से समाधान के स्वरूप में समृद्धि के स्वरूप में अपनी पहचान कर पाना अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो सही मूल्यांकन अहंकार से मुक्ति हम्म hmm. समझ रहे हैं सही हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि हम मानव को सुखपूर्वक जीना है तो आ, ये सारी व्यवस्था मुझे ठीक लगती है सुखपूर्वक जीना ही कभी नहीं कहा हमने हम ये कह रहे हैं कि हमारा सुख चाहता है चाहता है व्यवस्था तो पूर्वक जीने से सुख पूर्वक जीना बनता है बनता है मतलब चाहते क्या हम सुख चाहते हैं करना क्या है व्यवस्था तो चाहते सुख है तो करना क्या है संबंध पूर्वक जीना करना है जीना है और होना क्या है व्यवस्था पूर्वक जीना मेरी जो घंटी है वो पहली पॉइंट हुई है की मैं सुख चाहता मतलब ये व्यवस्था सारी समझदारी पर ठीक लगती है लेकिन आपने कहा कि आप सुख चाहते हो उसको पहले मैं अपने आप में विटनेस करना पड़ेगा है ना ठीक बात मैं।, मैं वही विटनेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं सुख चाहता हूँ वो कैसे अपने आप में मैं विटनेस कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तो सुख दुख वाली जिंदगी सही चल रही है वही मजा आ रहा है ठीक है तो तो उसको विटनेस कैसे करें कि वाकई मानव सुख चाहता अपने आप में मतलब भाई यहाँ से तो सूचना दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन हाँ जितना आपको तो पकड़ के गर्दन घुमा के दिखा नहीं सकते जीवन की गर्दन तो आप ही घुमाओगे देखना आपको है यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको प्रपोजल दे रहे हैं कि देखो ऐसा है आप जो भी कुछ करते हो सुखी होने के लिए करते हो अब तक जो भी कुछ आपने किया हो सुखी होने के लिए किया है ना दुखी होने के बाद क्या आपने वापिस दुखी होने के लिए दुकान खोली नहीं दुखी होने के बाद वापिस आपने सुखी होने के लिए कुछ किया यदि ये जितना शब्दों से कहा जा रहा है यदि ये, ये आपको अपने में दिखता है कि हाँ मेरे साथ ऐसे ही हुआ है तो आप अपने लिए कन्फर्म करते हो कि हाँ ऐसे ही है अगर आप इन शब्दों के साथ जो कहा जा रहा है उसके साथ आप अपने को यही चला कर देख पाते हो कि आपके साथ ऐसा है या नहीं है तो आप नहीं देख पाते हो तो यू हैव टू लुक इन योर लाइफ कि आपने आज तक जो कुछ भी किया याद करो तो बचपन चलाकर अभी तक दुखी करने के लिए नहीं किया यदि किसी को पीटा भी है तो आपको लगा कि पीटने से मैं सुखी होगा उससे कम में, में तो मेरा सुख है ही नहीं, नहीं। है न किसी को हार पहनाया तो भी सुखी होने के लिए और आपने गर्दन काटी तो भी सुखी होने ऐसा अपनी जिंदगी को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको यदि करते हैं तो फिर आगे बात बनती नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी एक दूसरा प्रश्न था कि सुख मतलब जो मानव का सुख है वो क्या प्रेफरेंस में चलता है कि पहले मेरा फिर परिवार का फिर हाँ, प्रेफरेंस में चलने की बात नहीं है सुख अगर होगा तो सबके लिए समान एक तो ये बना अब प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कोई एक आदमी सुखी चाहिए तब हम दूसरा सुखी होगा अगर शिक्षा विधि से होना है और नहीं तो पहले अनुसंधान विधि से कोई सुखी होगा पहले तब तो प्रेफरेंस वहां आ गया प्रक्रिया में प्रेफरेंस आ गया होने के रूप में कोई प्रेफरेंस नहीं है ठीक है ना कोई ये था कि आपने कहा था कि एक छोटी का ही है जैसे एक गाँव है वो मतलब ट्रेड आवश्यक है Uh, सब अपनी मैं ये सोचता हूँ एक जो छोटी काई है वो अपने आप में अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकती है? अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकती है बट नॉट इन टर्म्स ऑफ वेराइटी अपनी समस्त तरह की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती बात समझ में आ रही ट्रेड करके वो पूरी हो सकती है ये नेचुरल डिजाइन ही है जैसे एक गाँव अपने में बिजली बना लिया चलो मान लो बना लिया तो पेन भी बना लेगा क्या कॉपी भी बना लेगा क्या चप्पल भी बना लेगा क्या चलो दो गांव के बीच में रोड भी बना लेगा क्या टेलीकम्युनिकेशन साधन भी कर लेगा क्या बस भी चला लेगा क्या बस की कारखाना भी डाल लेगा क्या एरोप्लेन भी क्या कारखाना भी डाल लेगा क्या तो ये सब हम एक गांव में तो उत्पादन नहीं होने वाला है तो ये तो कई जगह पर मिल होने वाला है तो ट्रेड इज मस्ट हमको विनिमय करना ही पड़ेगा तो विनिमय करना पड़ेगा तो क्या रूल्स होंगे क्या सिद्धांत होंगे अमानवीय सिद्धांत से करेंगे अमानवीय सिद्धांत से करेंगे अब इसकी बात करेंगे विनिमय नहीं करना पड़ेगा तो चलेगा नहीं तो विनिमय करके वापस हमारी कुल जो जरूरत थी वो विनिमय पूर्वक जो पूरी हो रही है उसके बराबर में हमने उत्पादन किया कि नहीं किया वो देखने की बात है तो हम उतना एफर्ट लगा के कर सकते क्योंकि चार रोटी खा के चार रोटी हम बना सकते तो ना एक गाँव अपनी आवश्यकता की सभी तरह की चीज़ें उत्पादन नहीं कर पाएगा लेकिन अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेगा तो अधिक कहाँ जाएगा दो गाँव के बीच में रोड कौन बनाएगा वो जो अधिक वाला भाग से वो तो चार गांव के बीच में रोड बनेगा 40 गांव के बीच में बस चलेगा और एक देश से दूसरे देश के बीच में एरोप्लेन चलेगा वो कहाँ से चलेगा तो हर एक गांव अपनी आवश्यकता उत्पादन कर कर पा रहा है है ना और उसके मूल में हर एक परिवार करेगा तभी तो होगा हर एक व्यक्ति से नहीं हो पाएगा कोई आदमी बीमार है तो नहीं कर पाएगा कोई एक आदमी बच्चा है तो नहीं कर पाएगा वृद्ध हो गया तो नहीं कर पाएगा तो हर एक परिवार कर सकता है लेकिन परिवार इज़ द बेसिक मिनिमम यूनिट दस लोगों का परिवार है उसमें दो आदमी बुढ़्ढे हो सकते हैं दो लोग बच्चे हो सकते हैं एक आदमी रोज बीमार हो सकता है, तो भी चार पांच लोग कर सकते हैं चार पांच लोग किए तो बढ़िया कर सकते हैं क्या दिक्कत है आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते ठीक आवश्यकता से अधिक करेंगे लेकिन सब तरह की वस्तु नहीं होगी तो ट्रेड करके पूरा कह जाएगा उसको इसलिए मानव मानव में एक सीमा तक एक क्षेत्रीय सीमा तक भी हमारे में ट्रेड अनिवार है मतलब कोई नेशनल लेवल की जरूरत नहीं है दिल्ली से कपड़े लाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन हो सकता है कि हम सौ गांव तक कपड़ा कर लिए एक कारखाना बनाए है ना हजार गांव में हो सकता है कि स्कूटर मोटरसाइकिल के कारखाना डाल दें देश के लेवल पर एक कार करके कारखाना कार बहुत हो सकता है और गांव में एक कार की आवश्यकता हो सकती है हर एक गांव में एक कार हो तो पर्याप्त जब हर एक गांव की आवश्यकता वहीं पूर्ति हो रही है तो कभी कभी इस गाँव से उस गाँव जाना हो या कहीं जाना हो एक कार पर्याप्त है ना हो सकता है कि हमारे बीच में एयरोप्लेन की जरूरत पड़े कभी कभार इंडिया से अमेरिका की फ्लाइट जाएगी तो एक फ्लाइट पर्याप्त हो सकती है क्योंकि सामान के लिए तो जाना ही नहीं फ्लाइट अब तो लोकल रीजन से सामान उपलब्ध हो गया तो काय के लिए जाना है तो ज्ञान के लिए जाना है तो दिल्ली एयरपोर्ट कोई दिन खोलेंगे चालू करके एक दिन एक फ्लाइट जाएगी आज जारी अमेरिका साल में एक बार भाई एक डेलीगढ़ जाएगा वहाँ समझने के लिए समझाने के लिए क्या उपलब्धि साल भर में उसको बताने के लिए जाएगा ना वहाँ तो इतनी फ्लाइट की जरूरत ही नहीं है अभी तो मनोरंजन और रोड पेट भरने के लिए कितना दौड़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज को एक गाँव में छोड़ होगा सौ दो सौ गांव में हजार गांव में बीच में मेडिकल कॉलेज होगा शिक्षा की जरूरत तो रहेगी ना तो शिक्षा की जरूरत रहेगी करेंगे उसको पढ़ाएंगे लोग जैसे यहाँ पर बच्चों को हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं क्या कोई मना कर देगा किसी ने सरकार ने कि मत पढ़ाना पढ़ाते हैं वो एनाटॉमी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को कितना एनाटॉमी की जानकारी होना चाहिए पढ़ा रहे हैं कोई मेडिकल कॉलेज को थोड़ी खोल रहे हैं तो बे, जो एक स्कूल के लेवल पर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाते हैं कई गाँव के बीच में कॉलेज कुल कितने डॉक्टर चाहिए पहले उसको तय करना पड़ेगा अगर वो मान लो एक हज़ार गाँव के बीच में कॉलेज है तो कुल एक हज़ार गाँव में कितने डॉक्टर चाहिए तो कुल कितने हैं अभी तो पता लगा एक हज़ार डॉक्टर चाहिए मान लीजिए एक हज़ार डॉक्टर में अभी अपने पास 600 हैं तो अभी 400 ही चाहिए अपने को तो 400 चाहिए चार साल में तो इस साल कितने एडमिशन करा लो सौ ठीक है ना तो आप सौ बच्चे डॉक्टर बनेंगे अब मेरे को भी डॉक्टर बनना था अब उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी सुखी हैं सभी अपना अपना काम करके सुखी डॉक्टर के अलग से सुखी नहीं है तो वो वो कंपटीशन ही खत्म हो गया तब कौन बनेगा जिसका ज्यादा मन करता हो, वो बनेगा, क्योंकि सम्मान सबके लिए बराबर सुनिश्चित हो जाने के बाद अब नेचुरली जिसका नेचुरलीशन जो होगा उसके लिए मौका मिलेगा काम करने के लिए वो पूरे मन से कर पाएगा है? हाँ इसीलिए तो भाई सौ गाँव में सो डॉक्टर चाहिए मान लीजिए या हजार गाँव से हजार डॉक्टर चाहिए एक गांव में एक डॉक्टर चाहिए तो वो डॉक्टर जो है वो चार घंटे काम करेगा चिकित्सालय में या बारह घंटे दस घंटे काम करेगा टाइम होगा तो उत्पादन का काम करेगा नहीं कर पाएगा तो हर परिवार अपने आप से उत्पादन कर रहा है वो तो किसी न किसी परिवार का हिस्सा होगा कि नहीं होगा नहीं होगा जैसे मेरे परिवार में अठारह लोग हैं यहाँ पर अब हमको अठारह लोगों को सेवनटी आवर्स इन ए डे काम करना है ठीक अब उसमें से कई लोग ज़्यादा काम करते हैं तो अब तो वो हमारे परिवार में से ऑफिशियली बैठक हो के तय होगा कि आपको अभी उत्पादन काम नहीं करना है आपको पहले ये शिक्षा काम करना है तो शिक्षा के लिए हमारे को नियुक्त कर दिया उन्हें ठीक लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्पादन काम नहीं करते जैसे शिक्षा काम से पूरा हो गया तो अपना उत्पादन काम में लग जाते लेकिन अभी अगर नहीं अगर कर भी रहे सात दिन से तो कोई उत्पादन काम नहीं किया तो क्या परिवार में वो सेवेंटी से कम कर देंगे तो घाटा हो जाएगा फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे भी हैं तो इस प्रकार से पूरा परिवार वो एक अपने में से एक घर में से एक व्यक्ति को शिक्षा के लिए नियोजित करता है वो, शिक्षा, वो उसकी सफलता है परिवार की कि हमारे यहाँ इतना उत्पादन होने लगा हमारे लोगों में इतना विश्वास आ गया हमारे में इतनी स्किल्स आ गई कि मेरे यहाँ से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अब आदमी को हम दे, दे पा रहे हैं हाँ। यहाँ पे जो विद्यालय की बिल्डिंग बन रही है तो वो जब बन बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगी विद्यालय स्कूल और किस तरह का करिकुलम या भैया कुछ है नहीं है देखो विद्यालय यहाँ पे चालू है बिल्डिंग एक और बन रही है कई बिल्डिंग बन रही है एक और बन रही है आप आपने को क्या लगता है विद्यालय मतलब बिल्डिंग है ना ये लाल गेट से अंदर घुसे विद्यालय लेकिन क्या होगा ला, वहाँ पे क्या हो रहा है जितनी एक्टिविटी हम अभी कर पा रहे हैं उन एक्टिविटीज में जहाँ कम पड़ रहे हैं रिसोर्सेस उसके लिए कुछ स्पेस और क्रिएट कर रहे हैं और जो लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी है उसमें किस तरह की बुक्स है अभी कहाँ लाइब्रेरी है नहीं ये नहीं है देखा किसी के पर्सनल घर था कोई किताब अच्छी होगी रखेंगे उपयोगी होगी आगे चल के गया अगर बच्चे कुछ लिखेंगे वो हमारे लाइब्रेरी का मेन कंटेंट होगा यहाँ के बच्चों को क्या समझ में आया उन्होंने किस प्रकार चीज़ों को देखा वो अपना प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो लैब लाइब्रेरी बनेगी और उनको गाइडेंस के लिए कोई अच्छी किताबें हो ही सकती दुनिया में ऐसे दुनिया में कोई अच्छी किताबें नहीं हुई तो उनको भी हम लोग पहचानेंगे हमारे विद्वान साथी लोग पहचानेंगे और इकट्ठी कर लेंगे थोड़ी बहुत जो भी वो उपयोगिता के साथ पहचानने की बात है ज़्यादातर तो आशा यही है कि बच्चे बच्चों को पढ़ेंगे बच्चे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे अभी कोई बच्चे कहीं टूर पे जाते हैं वो अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट अगले बच्चों के लिए पढ़ लेते हैं वो लोग उनको जाने की जरूरत नहीं ये पढ़ लिया तो वो और कहीं जा सकते हैं तो पीछे अगले आगे आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे समृद्ध होती जाती है, है अभी क्या हो गया अभी किताबें ऐसी लिखी गई लेकिन उनमें कोई कॉमन गाइडलाइन नहीं है हर लिखने वाला स्वतंत्र है स्वतंत्र का मतलब मनमानी है उसके मन में जो आ रहा है वो कुछ कुछ लिख दे रहे हैं आधी पढ़ पढ़ के कन्फ्यूज हो जा रहे हैं तो यदि एक, एक अस्तित्व दिशा हमारे पास आ जाए उसके बाद जो भी ह्यूमन एफर्ट लगेगा तो उससे आगे की पड़ी को आसानी होगी या दिक्कत हो जाएगी अभी तो डिस्ट्रैक्टेड है सब को, जिसके मन में डिस्ट्रेक्टेड लिख रहा है वो लिख रहा है जरूरत ही नहीं इसकी ये को, ये को, वो थोड़ी है प्रोफेशन थोड़ी है कोई इसीलिए हमने इसको प्रोफोशन बनाया नहीं इसलिए हम साल में दो ही शोरी करते हैं और वो भी किसी पर्पस के साथ करते हैं आगे आने वाले समय में बंद हो जाना चाहिए हमें लगता है तीन चार साल बाद ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए यदि कोई हम काम कर रहे हैं और वो पूरा ही नहीं हो रहा है तो क्या मतलब करते हैं इसका? इसका मतलब कुछ कम है उसमें भाई जैसे प्रबोधन क्या चीज़ है जैसे पहली बार किसी को मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ होगा हो गया मोबाइल के बारे में उसको तो उसने जाकर कहीं कहीं बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आई में कहीं जाकर उसने कोई प्रेजेंट क्या होगा उसको प्रेजेंटेशन क्या हो गया एक प्रकार का प्रबोधन हो गया क्यों किया उसने प्रबोधन ये समझाने के लिए या वो मोबाइल को हकीकत में लाने के लिए समझाए समझाना तो एक उसका एक वो भाग है मूल उद्देश्य उसका क्या है मोबाइल लेके आना है ये बात समझ में आ रही तो मोबाइल लेके आना है और वो अकेला बना नहीं सकता है उसको ठीक तो अब वो अब प्रबोधन कर रहा है उसका प्रबोधन करके क्या निकल के आया कि भैया लोगों से बात करें लोग पूछ रहे हैं ये बनेगा कैसे ऐसे कैसे बन जाएगा तुमको कैसे ज्ञान हो गया अभी इसका क्या होगा उसका क्या होगा टेक्निकल सोशल पोलिटिकल सारे मुद्दे लोगों से पूछेंगे वो बताता रहेगा जब तक कोई आदमी तैयार नहीं होगा तब तक क्या होगा सबको बताता रहेगा आज यहाँ बताए कल वहाँ बताएँ मान लीजिए प्रबंधन करते करते एक जगह एक आदमी ने बोला ठीक है मैं बनाता हूँ मोबाइल मैं तैयार हूं आपके साथ अब उसका उसकी जिम्मेदारी क्या है अब वो प्रबंधन करे या उसके साथ मिलकर प्रोड्यूस कराया उसको तो उसका काम बदला कि नहीं बदला यदि काम नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अटक गया मामला नहीं वो तो बोला तुमको बनाना तुम बनाना मैं तो चला दूसरे प्रबंधन करने के लिए जैसे कोई एक आदमी बोले मैं जीने को तैयार हूँ इससे और मैंने लाके छोड़ दिया तुम्हारा तुम जानो और मैं नए लोगों को पकड़ता हूँ जाके वापस क्या मतलब निकलता है इसका कोई मतलब निकलता है इसका जैसे आपने बोल दिया कि भैया आपकी बात सुन ली समझ दी मैंने और मैं तैयार हूँ भैया बताओ क्या कर रहा है तो मैंने तुरंत क्या बोला देख लो भैया आपकी जिंदगी है और मैं वापिस बैग उठा के चल दिया कहीं कहाँ पे तो क्या मतलब निकलता है इसका प्रबोधन का अब तो आप तैयार हो गए तो हम पीछे कर सकलिए ये तो काम नहीं चलेगा तो भैया आप मोबाइल बनाने के बात की बात आएगी ठीक उस पर काम किए उस पर काम किए तो हर दिन वो काम बढ़ेगा तब तो आगे बढ़ेगा अगर वो वो वो बदल ही नहीं रहा है तो क्या आगे बढ़ेगा वो है ना तो जैसे हमने क्यों काम करते पहले हम बहुत जगह जाते थे क्योंकि लोग ही नहीं थे हमारे पास जैसे लोगों ने बोला हम जीने के तैयार तो हमने कहा ठीक है भैया प्रबोधन का काम मिनिमम मिनिमम यहीं बैठ के करते हैं है ना तो धीरे धीरे मिनिमम हो गया साल के दो शिविर और उतने ही पर्याप्त हैं तो हमको कौन सी भीड़ इकट्ठी करनी है अब अपने को मोबाइल को बनाना है मतलब मोबाइल क्या है यहां पर एक प्रकार के एक कैसे जिएगा आदमी उस मॉडल को खड़ा करना है पर एक मॉडल खड़ा कर दिया फिर अनेक मॉडल थोड़े खड़ा करना है ऐसा नहीं होता कि अनेक मॉडल खड़ा करो आप नहीं नहीं वो फिर एक खड़ा होने के बाद एक मोबाइल बन गया तो फिर वो मोबाइल बनाने वाले थोड़े अनेक मोबाइल बनाते हैं अरे उसके बाद फिर मारा जाती है उसको पकड़ लेती है वो जिसको जो करना होता है करता रहता है उस पर इतने लोग काम करते हैं कि वो जो ट्रक पे मोबाइल था वो इतना बड़ा हाथ में आया ए टी कंपनी का और वो इतने इतने बड़े हो गए है ना छोटे चोट छोटे कर लिए लोगों तो, ने तो अपने आप लोग ले भाग जाते हैं आपसे पूछेंगे भी नहीं आप क्या क्या प्रपोजन मोबाइल पर कौन प्रपोजन कर रहे हैं ना अब तो लोग उस पर काम कर रहे हैं एक्चुअली और आगे और आगे उसको मजबूत कर रहे हैं ठीक है ऐसे ही कुछ होता है इधर भी प्रक्रिया उतनी है ठीक है भाई चलें बंद करें भोजन बताओ बताओ बता। तुम लोगों लोग बारह से एक की क्लास का क्या हुआ अरे तो हैंगओवर में कोई बात नहीं कल से करेंगे ठीक है और कोई मुद्दा आज के लिए इतना पर्याप्त नहीं दबाई बटन दबानी है हाँ शादी सामाजिक मुद्दा है ठीक बात क्या प्रश्न है इसमें मानव ही मानव की पांच प्रकार से मानव है मानव व्यक्ति के रूप में मानव परिवार के रूप में मानव समाज के रूप में मानव प्रकृति के रूप में मानव राष्ट्र अंतरराष्ट्र के रूप में इतने रूप में मानव है ये समझ में आता है आप ही हो एक व्यक्ति के रूप में आप ही हो एक परिवार के रूप में आप दूसरे मानव के बारे में सोचते हो तो आप परिवार हो तो परिवार बड़ा कि मानव है ना स्थूल रूप में तो परिवार बड़ा होगा कई लोग दिख रहे हैं और सूक्ष्म रूप में देखोगे तो व्यक्ति बड़ा है व्यक्ति में ही परिवार है आपको आपको ध्यान में नहीं आया कि मेरी कोई बीवी -बी बच्चा तो क्या क्या परिवार कहा खत्म हो गया परिवार तो तो परिवार का मतलब ये हुआ कि मानव में दूसरे मानव के बारे में जो स्वीकृतियाँ हैं सहमतियाँ हैं वो एक प्रकार से निश्चित लोगों के साथ जब जुड़ती है तो उसका नाम परिवार और उससे थोड़ा आगे जाके लोगों के जुड़ती है तो समाज तो आप समाज आप ही समाज हो तो आप समाज के रूप से मतलब अनेकों मानव के रूप में एक व्यवस्था के एंगल से जब सोचने लगते हो परिवार से जाके व्यवस्था तक प्रकृति के साथ जोड़कर जब हम सोचने लगते हैं तो हम समाज हो गए तो व्यवस्था के एंगल से आप सोचोगे कि इससे शाद, शादी करना बच्चे पैदा करना आवश्यक है या नहीं अभी आज जो बच्चे हाँ ठीक बात है नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन ये रिफरेंस आपके चॉइस है ना चॉइस का मुद्दा नहीं है ये आवश्यकता का मुद्दा है आवश्यकता का निर्णय समाज में हो रहा है व्यवस्था के एंगल से हो रहा है हाँ चॉइस हो गया तो बनवा नहीं हो जाएगा ये बात समझ में आ गया तो आपको ये निर्णय करने का जगह बनेगा सामाजिक एंगल से तो आप पहला मुद्दा यह बनेगा समाज में इसकी अभी आवश्यकता है या नहीं एक बात दूसरा आप में सामाजिकता है या नहीं? समाज में तो आवश्यक है लेकिन हमारे बच्चे में तो सामाजिकता का अभाव है तो क्यों करना चाहिए भाई फालतू तो लड़ने झगड़ने के लिए क्यों छोड़ना चाहिए तो अभी तो विवाह दबाव है हाँ जी क्या करें मानव का अधिकार क्या है? लिखो मानव एक मिनट ये फोन आया कुछ देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है उनको हेलो हेलो तो मानव का अधिकार सिर्फ एक अधिकार सही समझने का अधिकार और सही जीने के सही जीने के अवसर के रूप में अधिकार लिखो दो अधिकार प्रत्येक मानव को क्या मौलिक अधिकार है सही को समझने का अधिकार और सही जीने के अवसर के रूप में अधिकार ये हवा का अधिकार पानी का अधिकार बोलने का अधिकार ये सब नहीं है हर मानव का जो मौलिक अधिकार है सही को समझने का मौलिक अधिकार और सही जी समझने के बाद सही जीने के अवसर का अधिकार हाँ उसका स्कोप होना जैसे आपको समझ में आ गया मेरे को श्रम पूर्वक जीना है शिक्षा शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक अधिकार की पूर्ति होगी शिक्षा व्यवस्था अधिकार नहीं है अधिकार समझ ही अधिकार है तो समझने का अधिकार थिका तो है मुझे तो हर मानव को समझने का अधिकार उसको सुनिश्चित करो अभी क्या करें बिना समझे उसको सुविधा देने का अधिकार हमने बना दिया तो क्या हो गया सुविधा का उपयोग और दुरुपयोग हो रहा शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है हम्म, एजुकेशन ठीक हो जाएगी तो एजुकेशन से आएगा ठीक है आ, ये हाँ ये पूरा कर लीजिए हाँ तो है तो मानव का मौलिक अधिकार क्या है जैसे ये ये ये बिटिया इसका इसका मौलिक अधिकार मेरे को चिंता है इसके मौलिक अधिकार क्या है? इसका राइट बनता है क्या राइट बनता है इसका लड्डू खाने का हलवा खाने का तो इसका क्योंकि ये ये प्राकृतिक विधि से एक इंसान है जीवन है वो अपना अपनी शरीर यात्रा इस चला चालू इसलिए करा कि समझे तो इसका मौलिक मतलब नेचुरल अधिकार क्या है इसको समझदार होने का मौका चाहिए तो ये बालक का क्या अधिकार है भाई समझने का अधिकार है उसका तो उसके साथ समझने का अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा हाँ अब नई समझो गलती करने का अधिकार वो प्रयोग करेगा फिर ठीक है भाई नमस्ते करें धन्यवाद